भक्तों जय श्री सर कृष्ण बड़े सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच में महाराज वैष्णवाचार्य चोस्वामी जी महाराज वृंदावन से राधा रमन मंदिर से पधारे हुए हैं और

जब भी जीवन में हमें संतों के दर्शन होते हैं तो समझ लो हमारा परम सौभाग्य होता है बिना सत्संग के हमारा जीवन सफल लोगों का अनुग्रह कांक्षा या संत जब भी भ्रमण करते हैं उसमें उनका अपना स्वार्थ अपनी कोई इच्छा अपनी कोई आकांक्षा निहित नहीं होती तो

लोगों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से अनुग्रह करने की इच्छा से ही वो भ्रमण करते हैं तो इसलिए आज महाराज जी का दर्शन हुआ हमारे बीच में पधारे हुए हैं और हमें उनके द्वारा भगवान कृष्ण की अमृतमयी कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और भगवान कृष्ण की कथाएं आप जानते ही हो

सभी प्रकार के दुखों को निवारण करने वाली है संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे जाने जैसे पाप कर्म होते नहीं हैं। हर जीव से पाप पाप कर्म होते हैं। और उन कर्मों का यदि निवारण हो सकता है कलयुग में तो केवल भगवान कृष्ण के नाम से ही क्यों तो भागवत में यही कार्य अंत में नाम संकीर्तन यश्य सर्व पाप प्रणा

भगवान का नाम संकीर्तन ही ऐसा है जो तो हमारे सभी पापों से हमारा छुटकारा कर सकता है और जब पापों से छुटकारा हो जाएगा तो पाप पाप ही दुख का मूल है समाप्त हुए तो दुख समाप्त हो तो गए और दुख समाप्त हुए तो हमारा जीवन सुख शांति रूपी अमृत से भर जाता है तो इसलिए

जीवन में सत्संग का बहुत ही महत्व है और सत्संग के का तो एक भी जो है हमारे जीवन में उतर जाए तो उसी से सफल हो जाता है जीवन तो आइए हम सभी महाराज जी के अमृतमय मित्रों के द्वारा अपने हृदय को लाभान्वित करेंगे अनुग्रहित करेंगे महाराज जी के अमृतमयी

कथा कवुचों के द्वारा महाराज जी से कहा गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शालोत्क्राम भवम

विभांग्रम श्याम तनु सुशोभ विभंग्रम कलुवक्श्रीलराधारमण श्री नमे जन्म सेन्वयादि तरत सुराट

्रम्णृदा आदि कै मुहूर तेजो वारीमृद विमय यो मृषा धामना स्व सदा निरस्तुहक सत्यम परीम

स्तनकाल जिगाय यदाप्य साधवी लेभे कतिदारुचिता कंवा दयालु शरण व्रजेम

नौमीट्य प्रभपुसे तड़ दुंजेक्षसन्मुखा वनया स्रजे कवलपेत्रेणु मृदुपदे मृदुपुप्रजा

मनोजबं मृतुग्रिय बुद्धिवता वरेताज वनरूथ मोख्यम श्रीरामदूत प्रपद्य

वन्दे वंदेह श्री गुरो श्रीयुदकमल श्रीगुरव श्रीूप्र सह गणरघुनाथ सजीव सवधूत पिजन सहित

श्री कृष्ण चैतन्यं श्रीराधपादा सहकणलिता श्री विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम

राम राम हरे हरे ये बीच बीच में बेहोश हो रहा है हाँ बदल दें बदल दे

राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोविंद राधे गोविंदे राधे गोविंद राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे

जय जय श्री रे जय जय श्री रे जय जय श्रीरा श्याम रसशेखर रास रासेश्वर रसमंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रसमोहन रस, रस ललित रसा

धीष था श्री राधारमण देव की असीमणि कंपा कृपा से हम सभी भगवत प्रवर श्रोता प्रवर वैष्णव प्रवर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी कथाओ में अवगाहन करने के उद्देश्य से स्नान करने के उद्देश्य से

उन कथा गंगा में डुबकी लगाने के उद्देश्य यहां सब उपस्थित हुए हैं भगवान की कथा जैसे श्री मिश्रा जी ने बताया भगवान की कथा प्राप्त होती है सत्संग से सता इति सत्संग

संतों का संग ही सत्संग कहलाता है सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है परंतु जीवन के अंदर ऐसा कई बार देखा गया है कि संतों का संग करने के बाद भी ना दुख हरते हैं ना समस्याएं जाती हैं और विषयों में उतने ही उलझे रहते हैं जितने पहले उलझे हुए थे

तो भैया ऐसे सत्संग का भी क्या काम सत्य का संग जो होता है वह सत्य बताता है सत्य दिखलाता है आईना दिखाने वाला होता है सत्य का संग क्या है आईना दिखाता है कि तुम कितने पानी में हो भगवान श्री कृष्ण भी वो सत्य के संघ को करते हैं वहां पर सत्य रूपा गोपियां विराजित हैं

धाम वृंदावन के अंदर सत्य रूपा गोपियां हैं हमारे यहां पर इस संसार इस पृथ्वी के अंदर सत्य रूपा संत हैं देखो भगवान की प्राप्ति हमारा उत्पक्ष नहीं है उद्धव को भी भगवान प्राप्त हो चुके थे

उद्धव को भगवान प्राप्त थे परंतु प्राप्त होने के बाद भी वे ज्ञान रूप से प्राप्त थे हाँ प्रतिदिन भगवान के संग रहता जरूर था सुबह से लेकर रात्रि तक भगवान के संग ही रहता था भगवान ने देखा यार अच्छा आदमी है सुबह से लेकर शाम तक रहता है पकड़ता कुछ नहीं है मेरा बोले उन्होंने सोचा इसे तो सत्संग की जरूरत है गोपियों के पास भेज दिया भैया चल तो गोपियों के पास

जब गोपियों के पास होके आए उद्धव जी महाराज महाराज ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ ऐसा गोपियों ने पाठ पढ़ाया जब वापस आए और भगवान श्री कृष्ण से मिले देखो कृष्ण से मिल तो रहे हैं परंतु कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे आपका संग नहीं चाहिए मुझे तो यही अभिलाषा है कि अब मेरा जन्म वहां पे किसी लता पता के रूप में हो और मैं सब गोपियों की उन संतों की सेवा

जब गुरु मिलते हैं तब साक्षात रूप से भगवान की प्राप्ति होती है अगर गुरु नहीं प्राप्त होगा भगवान नहीं मिलेंगे और उस भगवान का क्या काम? किस भगवान को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं वैसे तो हम करते भी नहीं हम यहां मंदिर आ रहे हैं भगवान के पास आ रहे हैं परंतु तो भगवान से मिलने की अभिलाषा थोड़ी ही रख के आ रहे हैं

ये दिल के अंदर अभिलाषा थोड़ी है कि मुझे भगवान से मिलना है भगवान बोले जी मैं तो सात दिन के लिए तुम्हारे घर पे आ रहा हूं प्रकट होके आ जाए और बोले सात दिन के लिए सर्विस इतना समय कहा है भैया लंदन में किसी के पास की सात दिना की छुट्टी देकर उनकी सेवा करना चालू करते है तो हमें उनसे मिलने के लिए आए यहां पर इस

मंदिर के अंदर कि भगवान प्रकट होकर मेरे सामने आ जाओ तो वो प्रकट होके भी आ जाएंगे उसके बावजूद भी प्रेम नहीं प्राप्त होगा भगवान को देखकर प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होता है मंथरा तो महाराज प्रतिदिन राम को देखा करती थी राक्षसों ने तो हमसे ज्यादा

भगवान को देखा है एक एक अवतार नहीं चार चार अवतार तो राक्षसों ने तब देखे थे हा? जब महाराज अमृत के लिए सब पूरा समुद्र मंथन हुआ था एक नहीं चार चार मोहिनी रूप में जो भगवान शिव जैसे योगी को भी विचलित कर दे उस अवतार को भी जब देखा राक्षसों ने उसके बाद भी प्रेम पैदा नहीं हुआ उनके अंदर तो हम तो रोज भगवान को आके देख ले उसके बाद भी प्रेम नहीं मिलेगा प्रेम कैसे बिले?

भगवान को देखकर भगवान से मिलकर प्रेम प्राप्ति नहीं होती भगवान तुम्हारे सामने साक्षात आ जाएंगे तो भी प्रेम प्राप्ति नहीं है ऐसा आदरणीय मिश्रा जी ने बोला संत के संग से प्रेम की प्राप्ति होती है संत बताता है सिखाता है और जब तक संत की शरणागति प्राप्त नहीं करी जाती है

तब तक महाराज दुनिया के कोई से भी पूजा पाठ कर लो ग्यारहवें स्कंद के अंदर तो भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव को बताते हैं भागवतम में कि भैया सत्संग ही सबसे बड़ा क्यों है और महाराज पूरी लिस्ट गिना देते हैं जितने भी आज तक चौबीस अवतार में जितने भी भक्त रहे हैं सबके सबों को सिर्फ जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है सिर्फ सत्संग से हुई है

जब अर्जुन ने पूछा था एक पुराण के अंदर कथा है बहुत लंबी कथा है कि महाराज गोपिया कौन है आ, बड़ा लंबा प्रश्न ये था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये गोपियां कौन है क्या है आपकी तब भगवान श्री कृष्ण जब रिश्ते सुना रहे थे तो रिश्ते सुनाते हुए एक रिश्ते बताते हैं गुरुवा वह सब मेरी गुरु है

देखो यह समझने की बात है भगवान श्री कृष्ण के की, की देवता कौन है भगवान श्री कृष्ण की देवता है श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण किसकी उपासना करते हैं वह श्री राधा रानी की उपासना

शास्त्र के अंदर आया है ना सर्व भावो गात राजते अल्लाहनी सारो राधाया मेव यह सदा बोले जो इस समस्त जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब ब्रह्मांडों के जितने भी अनंत प्रकार के सुख हैं

वह सब सुख राधा रानी से एक क्षण में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं सबसे सुखी तो वही हैं। अब उस एक क्षण के उस सुख की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास भागते हैं और राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं और राधा रानी की शरणागतनी चाहते हैं एक सुख के लिए

कृष्णो बांछा पूर्ति रूप करे आराधने महाराज क्यों भगवान श्री कृष्ण आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अपनी जो बांछाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए वह सुख मिल जाए एक सेकंड का एक सेकंड का सुख मिले अतो एव राधिका नाम पुराणे बखाने ना।

देवी भागवत के अंदर यह उख्यान आया है यह मंत्र भी आया है कि राधा रानी का नाम राधा इस वजह से है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं कृष्णे सकल बांछा राधा तुय रहो राधिका कौरने कृष्णेर बांछापूरण

भगवान श्री कृष्ण भाग भाग के भगवान राधा रानी की उपासना के लिए भागते हैं आगम तंत्र के अंदर तो स्वयं है देवी कृष्ण में ही प्रोक्ता राधिका परदेवता तधिका पर देवता आगम तंत्र इस बात की कहता है देवता नहीं परदेवता राधा कृष्ण की परदेवता

कृष्ण से भी ऊपर कौन सी देवता अधिष्ठित है बोले राधा रानी अब राधा रानी को ही प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं श्री राधा रमण मुरलिया बजाओ है

श्री राधा रमन मुरलिया बजाबे भगवान श्री कृष्ण अगर मुरली भी बजा रहे हैं ना तो क्यों बजा रहे हैं श्री राधा रमन मुरलिया बजाबे कर कमलंधर आ, अधर परस के अद्भुत छवि सरसा में बार बार

जो मुरली बजा रहे हैं और उस पर अपनी उंगलियों को रख रहे हैं रखते हुए राधा रानी को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो वो तो होता है ना बड़ा कोई गिटार वाला यहाँ पे बड़े सारे गिटारिस्ट देखे गए हैं वो तो गिटार तो में गिटारे पर शो पहले करेंगे मैं गिटार बजाता हूँ उछाल उछाल के दूसरे दूसरे सब पोजों में दिखाते करते भगवान श्री कृष्ण भी जब पासुरी बजाने के लिए राधा रानी को लुभाने के लिए तैयार हो चुके हैं अपनी उंगलियों को इस तरीके से महाराज रख रहे हैं

घुमा रहे हैं नचा रहे हैं और राधा रानी को बार बार दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो मुरली भी किसके लिए बजा रहे हैं सिर्फ राधा रानी के लिए। एक एक रंधन में न्यारे न्यारे एक एक उसके हा? मुरली के एक एक क्षेत्र से एक एक क्षेत्र से इतने बढ़िया बढ़िया राग उत्पन्न हो रहे हैं पंचम राग में उसको गाया जा रहा है

फिर जब राग से समा बन चुका जब राग से समा बन चुका इस एक एक रंधन में जो है जो कथा भी है यह महाराज यह मुरली से जो शब्द भी निकलता है वह राधा और राधा निकलता है मुरली कभी भी कृष्ण नहीं बोलती

क्योंकि वह राधा रानी पर देवता है ना जिस जो हम हम कृष्ण के उपासक रहेंगे तो हम कृष्ण कृष्ण करेंगे वह भैया राधा रानी के उपासक है तो वह राधा राधा राधा राधा करते रहते हैं

सनत कुमार हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम कर रहे हैं भगवान शिव राम राम राम राम कर रहे हैं हनुमान जय शाम जय शाम जय श्रिया राम जो जिसका उपासक जो जिसका परदेवता वह उसी की उपासना वह उसी का नाम ले रहा है परंतु यह कहते हैं गुण मंजरी गोपाल हरि गुण मंजरी गोपाल रूप हरि राधे राधे का श्री राधा रमन मुजाम

एक बार राधा रानी पहुंची कृष्ण के पास और जाकर बोली ये तुम्हें को मुर्ली को क्यों बजाते हो लाओ मुझे दो मैं महाराज उस मुरली को उठा लिया अपने मुख पर लगाया अपने अधरों पर लगाने के बाद फूक मारने लगी महाराज मुरली नहीं बजी कृष्ण को दी कृष्ण बोलेगे तो हमसे बज नहीं रही है कृष्ण ने अपने अधहरों पर रखी मुरली बज गई

फिर राधा रानी बोली अच्छा तो खराब बराबर तो नहीं है लाओ हमें तो हम फिर से बजाती हैं महाराज फिर से अपने मुंह पर लगाई और जैसे ही मुंह पर लगाई लगाने के बाद फिर से भूँ, भूँ, भूँ, भूँ, भूँ, करी पर कुछ भी बच के दी राधा रानी बहुत गुस्से में हो गई क्या तुम्हारे जैसी है नुम सही से टीढ़ी टेढ़ी चाल चलते हो तुम्हारी बांसुरी भी टीढ़ी टेढ़ी चाल चलती है कोई बचके ही नहीं दे रही

इसका था तो बड़ी बहुत लंबी है इतना समय नहीं ऐसे विस्तृत बोलने का महाराज आखिरी में जब निष्कर्ष निकला तो वह यह निष्कर्ष निकला कि राधा रानी उस मुर्गी को अपने औष्टों पर रखकर कृष्ण कृष्ण की फूंक मार रही थी परंतु वह बांसुरी तो इतनी राधा में हो चुकी थी कि वह कृष्ण का नाम ही नहीं लेना चाह रही थी इस वजह से वह बजी नहीं रही थी

उस मुरली रूपी गोपी को ही प्रकट होकर आना पड़ा और आके बोलना पड़ा भैया हाथ जोड़ूं देवी आप अगर राधा राधा करके गाओगी तो यह मुरली बच जाएगी जब राधा रानी ने फिर से उस पर रखा और उस पर रखने के बाद उस मुरली को बजाया और बजाते हुए सिर्फ राधा नाम ही वो

बोल रही हैं है स्वयं अपना नाम बोल रही हैं और जैसे ही अपना नाम बोलना चालू करा राधे राधे का यह तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जितनी लीलाएं करते हैं जितने कार्य करते हैं ये सब अपने परदेवता श्री राधा रानी को लुभाने के लिए करते हैं परंतु शरणागति लेते हैं गोपियों

क्योंकि गोपियां गुरु हैं प्रेम की प्राप्ति उनको गुरु अपने गुरुओं से होती है गोपियों का प्रेम तो मुख्य प्रेम है ना कृष्ण का प्रेम कहां है मुख्य कृष्ण के पास प्रेम ही कहा है जब सूरदास ने भी देखा भगवान श्री कृष्ण कहा, है, कहा है। बार जब दर्शन वह तो कहां वह राधा पलोटत पायन महाराज राधा रानी के पैरों में पलटी मारते हुए दर्शन हुए थे

कि प्रेम की देवी तो राधा रानी है उस प्रेम की प्राप्ति के लिए ही उस सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रेम सुख सबसे तो बड़ा सुख है हा? उस सुख की प्राप्ति के लिए वह भागे भागे श्री राधा रानी के पास जाते हैं ये सत्संग जो है शरणागति से प्राप्त होता है

ये समझने का भाव यहाँ रखिएगा भगवान सामने है कितनी भी पूजा उपासना पर महाराज जय जय श्री राधे सब ठाकुर को ठाकुर हरि

और ठाकुर की ठाकुर ठाकुरयन महाराज तुम कितनी भी उपासनाएं कर दो अगर प्रेम देने वाला सत्संग प्राप्त नहीं हुआ वह सब उपासनाएं भगवान भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते कृष्ण जो है ये भी जब भागवत श्री राधा रानी

एक बार श्री भगवान श्री कृष्ण को लगा यार बड़े दिन सेवा नहीं करी है राधा रानी की भागे भागे कुंज में पहुंचे राधा रानी विराजी हुई थी झाड़ू उठा ली सोहनी सेवा करने लगे झाड़ू लगाने लगे कुंज में राधा रानी ने देखा क्या है गये बादल है गए हैं कहा है ना झाड़ू लगा रहे हैं राधा रानी ने गई कहा भैया आप रहे हो चलो हटाओ ऐसे तुम्हारा कार्य रहेगा का? कृष्ण तो

अपनी देवता की उपासना करना चाहते थे महारा कुंज से बाहर निकाल दिया गोपिया कृष्ण रो रहे हैं बाहर पहुंच गए सेवा का जो मौका था वह हाथ से चला गया सेवा परंतु करना चाहते थे गोपियों के संग बैठे हुए थे गोपियों के संग बैठे हैं विराजे हैं गोपिया जो हैं, वह कृष्ण को सांत्वना दे रही अरे कोई बात नहीं कोई बात

सेवा मिल जाएगी क्यों टेंशन लेते हैं बोले नहीं मैं मैं तो, मैं मैं तो तो सेवा दिखा रही हूं, मैं सेवा ही करता हूं और निरंतर रूप से सेवा ही करता रह रहा हूं बस गोपियों ने महिरो गुरु कहते हो ना हमें तो पहली बात यह घमंड डटा दो तो अपने दिमाग से कि मैं बहुत सेवा करने वाला हूं

जो सेवा जितनी सेवा जिस भाव से सेवा मिले बस वे भगवत भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो खुद प्रसन्न प्रसन्न मत हो ये बात भी सही है कथा है ना दारुण दारुण महाराज पंखा जल जलराधा भगवान श्री कृष्ण के दारुण सारथी है भगवान का

तो बड़ा खुश तारे अरे वाह बताओ आज वह सेवा करने को मिल रही जो बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े ऋषियों को बड़े बड़े मुनियों को नहीं करने को मिलती है तभी इसने अपने मन को रोक लिया और रोक के कहा राम राम राम राम नौकर का कर्तव्य या धर्म तो यह होता है कि खुद खुश ना हो अपने स्वामी को अपनी सेवा से खुश करे और अगर स्वामी खुश है तब वह खुश हो सकता है हम हमारा का है हम पहले तो खुश है जाए

स्वामी खुश है की की कोई चिंता ना है जी आज तो हमें ये वाली सेवा मिली ठीक है जी मिली परंतु उस सेवा की मेवा कहा है ये बताओ सेवा की मेवा तो वह है कि वह जिसकी सेवा करिए वह प्रसन्न हो रहा है कि नहीं वह तुझे, तुझे उस सेवा को और करने का अधिकार प्राप्त करा रहा है कि नहीं

यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अरे हम प्रतिदिन सेवा करते गोपियों ने बोलते ये लेके आ गए तुम अपने अंदर अभिमान को कि मैं सेवा करता हूँ बिल्कुल कोने में रख दीजिए आपको सेवा नहीं भी दी जाएगी नहीं तो मैं भगवान श्री कृष्ण कान पकड़ के खड़े हो गए अपनी गुरुओं के तो बोले यहाँ पे गर्व नहीं चलेगा अभिमान नहीं चलेगा

क्योंकि अभिमान तीन प्रकार का है शास्त्रों के अंदर जो अभिमान बताया है वह है तीन प्रकार का बताया है पहला है योनि का अभिमान यह क्या है मैं कुत्ता हूं मैं सुअर हूं मैं मनुष्य हूं सबका अपना अपना अभिमान होता है जन्म जात अभिमान होता है जी मनुष्य योनि में आए

तुम्हें तो कोई कुत्ता कहती तो गाली लगती है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभिमान है मनुष्य होने का तो यह अभिमान जन्मजात से आ जाता है पैदा होता है यह हर योनि के अंदर रहता है यह अभिमान शास्त्रानुसार दूसरा अभिमान ये वैदिक या शास्त्रीय दृष्टि से गुरु चरण के द्वारा मात्र मातृ चरण के द्वारा

या अपने लोगों के द्वारा ऐसा अभिमान को दिया जाता है ये दूसरा अभिमान कैसा है ये है मैं हिंदू हूं मैं ईसाई हूं मैं मुस्लिम हूं आ, मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूँ तो ये इस प्रकार का अभिमान ये अभिमान क्या है वैदिक रीति से अच्छा तुम अब ब्राह्मण हो तो तुम्हारे लिए भैया ये कार्यको करना है तुम्हें सही से

आ, तुम क्षत्रिय हो तुम्हारे यह कार्य है कार हैं। तो और जी हम क्षत्रिय हैं हम ब्राह्मण हैं तो ये अभिमान हमारे गुरुवरों और आचार्यों के द्वारा सृष्टि को चलाने के जैसे नियम दिए गए थे शास्त्रानुसार उनके हिसाब से दिया करा जाता है ये आप पैदा होते ही आप प्रकट नहीं होते और आपको मालूम नहीं होता कि जी मैं हिंदू हूँ जैसे यहाँ लिखा है ना गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं मंदिर के बाहर आ, तो वो आपको याद दिला रहे हैं पहली बार

तो ये अभिमान किसके द्वारा दिया जाता है गुरु चरण हुए माता पिता हुए आ वैष्णव है आ वैष्णव है आप भगवान श्री कृष्ण के उपासकें घर के अंदर बार बार बताया जाएगा कहा जाएगा तो एक अंदर अपने आप वो आ जाएगा ना जी हम ये हैं। पर तीसरा जो अभिमान है तीसरा अभिमान सब अभिमानों से ऊपर है

कौशलेंद्र से दासो गोपिर भरतु दास पाद दास कमलो दास दास अनुदास मैं भगवान का दास हूं मैं भगवान के दासों का दास हूं शुरू के जो दो हैं वो गड़बड़ी वाले अभिमान है और जो ये आखिरी वाला अभिमान है

ये सबसे बढ़िया अभिमान है और ये शरणागति दिखलाता है जैसे कई बार होता है हम मिलते हैं ये हमारा बच्चा ये कृष्ण जैसा बच्चा है ये हमारे यहां को कृष्ण है हमारे वृंदावन में हाओ कहो जब आप गाल बचा कर देखिए अरे एक ही लाला भाई हमारे यहाँ पे दूसरे की जरूरत ना है उठा के फेंक देंगे लाला को दास हो ही सके लाला को दास बना जाए

भगवान एक है लाला को दास बना यहां दास का भाव ये शरणागति का भाव जो प्राप्त होता है तो यहां पे भी कृष्ण से गोपिया कहती है ये सब अभिमानों को लेके यहां पे आपके हमें मत दिखाओ इन अभिमानों को कि किन अभिमानों को दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं

कि तुम सेवा करना जानते हो कि तुम बड़ी बढ़िया सेवा कर लेते हो और तुम यह कभी किसी भी सेवा को छोड़ना नहीं चाहते हो ये सब छोड़ दो भिमानों को। मैं राधा रानी का दास हूं इसको अच्छी तरीके से मुट्ठी में बांध लो और जो सेवा मिल जाए उस सेवा को पूर्ण भावपूर्ण से उस सेवा को करो कि राधा रानी प्रसन्न होके और सेवा को

मैं सुनी कृष्ण तो कान पकड़ के रो रहे थे कृष्ण करने लगे मुझे तो कोई सेवा दे तो राधा रानी की मैं सब अभिमानों को छोड़ दूंगा गोपियां बोली आपको तो कोई भी सेवा अभी मिल नहीं सकती है और अगर हम आपको कोई भी सेवा दें तो राधा रानी रुष्ट हो जाएंगी हा? वे हमसे बात करना बंद कर देंगी

तो भैया हम तो अपनी बात तो नहीं बंद करेंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण और रोने लगे गोपियों के पैरों में पड़ गए पैरों में पड़ बोले कुछ भी करो बस सेवा दिलवा दो गोपियां बोली राधा रानी की कुंज के अंदर सिर्फ गोपियों का ही प्रवेश है तो भगवान श्री कृष्ण बोले गोपी ही बनवा दे

महाराज भगवान ये बात सुनी यह बात सुनकर जितनी भी गोपियां थी वह रोमांचित हो गई कुछ गोपियां बेहोश हो गई यह सोच सोच के कि वाह मेरे लालजू आज गोपी वेश में कैसे लगेंगे महाराज लालजू को बैठाए बैठायोगे एक आसन पर सबकी सब सखिया आई और अपने ही शिष्य का

आ, अपने कृष्ण का गोपी वेश धारण कराने लगी, लगी। महाराज पूरा गोपी का वेश धरा भगवान श्री कृष्ण का और मेरे कृष्ण का गोपी वेश धरने के बाद

वह उन्होंने अपनी सब भी सखियां गुरु थी गोपियां गुरु थी उनको प्रणाम करा और प्रणाम करके कही कि मैं आप इतनी सेवा करूंगी अंदर राधा रानी की जाके कि राधा रानी खुद बोल देंगी अरे सखियों तुम्हारो चेली तुम्हारी चेली तो बड़ी बढ़िया है और देखो अगर चेली बढ़िया निकल गई तो गुरु को तो नाम ऐसे है जाएगा यहाँ पर सबकी सब, की सब

खुश हो गई महाराज सब की सब लेके गई राधा रानी उसे इंट्रोड्यूस करवायो हे राधे नई गोपी आई है कुछ सेवा चाहती है कुछ अपनी पाद सेवा दो कुछ यहां पे झाड़ू बुहारी की सेवा दो राधा रानी ने कहा जो सेवा देनी है दे दो कुंज तो तुम्हारी ही है कन्हे महाराज वही झाड़ू जो पहले नहीं उठा पाया था अब उठाए लेनी

पूरे कुंद की झाड़ू लगाने लगे ये शरणा करती है ये शरणा करती है जिसके हैं उसके ही होकर रहेंगे वे जितना प्रेम राधारानी से करते हैं उतना प्रेम किसी से नहीं करते

जीवन में अगर सिद्ध होना है जीवन में अगर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही करनी है तो एक ही उपाय है सबसे सरल उपाय है इसके बन जाओ इसे अपना मत बनाओ इसके बन जाओ पर बनो

तो महाराज ऐसे बनो कि हृदय के अंदर जितने और कमरे बना रखे हैं ना ये इसका कमरा है ये इसमें ये वाला आदमी रहता है इसमें ये वाली स्त्री रहती है इसमें ये बच्चे रहते हैं इसमें ये ऑफिस रहता है ये धंधा रहता है ये जो हृदय के अंदर क्योंकि हृदय तो मंदिर है इस मंदिर या ये घर है इस घर के अंदर महाराज इतने सारे जब तुमने कमरे बना के रखे हुए हैं ठाकुर को भी तुमने एक छोटा सो कमरा दे रखो

अब वह छोटे से कमरा के अंदर ठाकुर बैठो बेहो है पूर्ण शरणागति नहीं प्राप्त है ना जिस दिन पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाएगी महाराज जितने रहने वाले सबन को भगवान श्री कृष्ण ही लात मार के भगा देंगे और खुद अकेले बैठ जाएंगे बोले तू हमसे ही प्रेम कर ले हमसे कर ले बोलते तू तो जगत से कर लेगा जगत तुझे प्यार करेगा संतों को कौन प्रेम नहीं करता है संतों के कितने रिश्ते बन जाते

भक्तों के संग कितने रिश्ते बन जाते हैं कैसे बनते हैं सिर्फ प्रेम से कृष्ण प्रेम से पर प्रॉब्लम तो ऐसी है गई है कि जो भगवान है और भगवान नहीं हो कहीं मैं सृष्टि को बनाने वाला हूं चलाने वाला हूं और नष्ट करने वाला हूं

यही तो कह भगवान क्या कहते हैं कि भाई मैं इसका क्रिएटर हूं मेंटेनर हूं और डिस्ट्रॉयर हूं जी तो कहीं भी ना कह रहे कि मैं तुम्हारा मैनेजर भी हूं पर ठाकुर के पास हम यहां आते हैं अपनो मैनेजमेंट लेके जो बिगड़ो हुए वास कोई मतलब ना है कि ठाकुर जी का

ठाकुर जी को जॉब नहीं है तुम्हारी जिंदगी को सुधारना और ठाकुर जी कुछ लेके भी नहीं बैठे हैं कि तुम्हारी जिंदगी को सुधार लेंगे ठाकुर जी कहीं पे भी नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ मैं तेरी जिंदगी को सुधारता रहूंगा तुम बस आके बस हाथ जोड़ लेना और मैं तुम्हें सुधार दूंगा कहीं नहीं कह रहे इस बात को बट हमने उनको मैनेजर बना रखा है कुछ भी समस्या हुई पहुंच गए ठाकुर जी समस्या देख लगा

क्यों देखें भैया कौन हो तुम वो जी मैं रोज एक माला करता हूं आपकी तो शिव को जीतने वाला रावण भी महाराज भगवान श्री राम को अपना थोड़ी ना बना पाया तुम सबसे ज्यादा उपासना करी थी सुख चाहिए

क्यों भैया सुख चाहिए भगवान तो शास्त्र के अंदर स्वयं कहते हैं गीता जी के अंदर स्वयं कहते हैं ये जो शा ये जो मैंने संसार बनाया है ना इसका नाम नामक मैंने नामकरण भी कर दिया है और इस जगह का नाम है दुखालयम ये दुख का घर है तो भैया जा दुख को घर है कौन सा सुख ढूंढने में लगेगा पेट को सुख नहीं पेटी को सुख

भगवान ने खाने में तो बहुत कछू रखो है हर व्यक्ति यहां पर संसार में जिंदा रह सकता है ठाकुर ने उसको इंतजाम तो पहले ही कर रखो वो जो पेटी को सुख बना रखो है शरणागति जो पेटी की ले रखी है बाकी बात ठाकुर के पास आ रहे हैं तो इसी वजह से

दुखी है प्रतिदिन कैसा भी दुख हो ठाकुर के पास आके ठाकुर जी यो सही कर दो त्यों सही कर दो अरे शरणागति ले लो तुम कछु कर लो

तुम अगर चोर हो कोई बात नहीं हाँ तुम अगर जा रहे हो तुमने शरणागति ले, ले ली लेनी है और तुम अगर चोरी करने भी जा रहे हो तो ये कहो कि हाँ जी मैं चोर चोरू और भगवान मुझसे चोरी करा रहे हैं और महाराज तभी तुम्हें पकड़ भी ले कोई वहां पे तो भी इस बात को ही सोचो कि भगवान ने ही भेजा है इसको मुझे पकड़वाने के लिए तुम्हें अगर जेल भी हो जाए तो महाराज यही सोचो कि ठाकुर जी ही चाहते हैं मुझे जेल हो जाए

पर ये नहीं सोचना है ना सोचना तो ये है कि यार चोरी करने तो जाना है ना तो तो ये करवा रहे हैं परंतु अगर पकड़ लिया ठाकुर जी ये कहेंगे मेरे संग मुझे घर से जब विवाह होने को होता है महाराज जब

साथ फेरे होते हैं, जाते हैं सुख में भी तुम्हारे संग रहेंगे दुख हो तुम्हारे संग रहती है शरणादा प्राप्त कर ली है उसने सबको छोड़ दिया है पुराने उस अपने परिवार का नया परिवार अपना अपना लिया है क्यों नहीं ऐसा महाराज भगवान के संग कर सकते हो सुख में भी तुम उसी के हो दुख में भी तुम उसी के हो

क्या मेहनत कोई मेहनत नहीं है पर दुख में तो ठाकुर के संग नमक ग्रह भी याद आ जाते हैं कौन सो वालो ग्रह सही कर लो अरे भैया हरे ग्रह तो ठाकुर जी से संबंधित है कौन सा सही कर दोगे जब ठाकुर जी ने जन्म लिया हो तुमसे ज्यादा दुख तो उन्होंने झेले

भाई जेल के अंदर रात भी अपने घर पे ना गुजार पाए महाराज इतनी इतनी बरसात रही और यमुना जी इतनी के आ गई उन्हें जाके छोड़ के आ गए उनके पिता खुद सात दिन के बाद तो उतना आ गई मारने के तह फिर सत्तासुर वकासुर सब अघासुर सब सब, सब, सब असुर आ गए

तुम्हारे पीछे तो एक कोई भी आ जाए तो तुम्हें टेंशन है जाए ग्रह आ सोचो कितने सारे ग्रह थे नहीं दूसरे वाले है फिर दूसरे वालन के पास गए तो टेंशन आ गई वहां पे वो कंस का जो ससुर था वो महाराज रोज आक्रमण करने के लिए पहुंच जाता था उनके पास वहां भी टेंशन से रहते थे

शास्त्रों के अंदर लिखा है कि इतना बड़ा युद्ध हुआ जितना महाभारत में भी नहीं हुआ था कृष्ण बलराम में सत्रह सत्रह वहां पर पहुंच गया फिर म, इत, सब यदु कुल को लेके द्वारका बसाई द्वारका के अंदर पहुंचे द्वारका में सेटल करा सबको और एक दो तो थे ही नहीं हाँ यदुवंशी एक दो तो थे ही नहीं पुराणों के अंदर तो आया शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि

उनके जो टीचर अपॉइंट थे ना जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी संख्या तीन करोड़ अट्ठासी थी तो ये तो मेरे ख्याल से पूरे यूके के भी तो टीचर लगा लो तो करोड़ नहीं बन पाएंगे एक लाख नहीं दस लाख नहीं बन पाएंगे तीन करोड़ तो तीन करोड़ से ऊपर थी उनकी संख्या जो अपॉइंट थे बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचो बच्चे कितने थे और उसके बाद सोचो फिर उनके माता पिता और सभी संबंधी

इतनी सारी जनसंख्या को लेकर द्वारका पहुंचे महावीर चय से नहीं रह पाए महाभारत हो गई जब तक महाभारत खत्म हुई बच्चे वहां पर बड़े हो गए उन्होंने महाराज उन्हें श्राप श्राप्राप लग गया सब युद्धों को सब नष्ट हो जाएगा भ्रष्ट हो जाएगा धीरे धीरे सबकी राधे राधे होने लगे सबके सब जाने लगे अपने सामने ही अपने बच्चों को मरते हुए जाते हुए सबको देख लिया

कृष्ण ने भी तो यही दिखाया ना यहां पे यहां पे आने के बाद भी दुखी है कौन से सुख की कामना के लिए उसके पास आके कुछ मांग रहे हो तो देखो हृदय की बात तो ये है मांगने वालों हमारी नजर में दुर्योधन होए और ना मांगने वाला अर्जुन है

जब ये दोनों के दोनों पहुंचे थे कृष्ण के पास महाभारत से पहले कृष्ण दोनों के सामने खड़े थे एक ने मांगा तो नारायण सेना को मांगा और दूसरे ने कहा मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए वह सुखी अर्जुन सुखी हो गया जिसके पास कृष्ण थे हा? और दुर्योधन जिसके पास नारायण सेना थी वो दुख में ही पैदा भय और दुख में ही वकवंत तो भयो

अगर जीवन के अंदर शरणागति वही है ना वो मुर्गी चाहिए कि मुर्गी को अंडा चाहिए कौन से सुख को ढूंढ रहे हैं जब तक शरणागति प्राप्त नहीं है और पूर्ण रूपेण शरणागति आदि दूरी नहीं हाँ हम हाँ, भगवान के हैं ये कह तो दिया मुख से

पर सब जगह की टेंशनों को लेके चल रहे हैं सब चीजों को देख रहे हैं कर रहे हैं हाँ ठीक है मंदिर में कहने में क्या जाता है लोगों से कहने में क्या जाता है जीवन में उतारना है कोई संबंध तो बनाओ पिक्चर देखनी है अच्छा मूवी देखनी है ठीक है देख तू हाँ बगल में महाराज रुमाल रख बगल में बैठा रुमाल रख दे वहां पर अपने पास बगल में आओ ठाकुर जी बैठो मेरे से मूवी देखो

तुम्हारे सब पाप मैं ले लूंगा महाराज अगर तुम्हें कोई पाप लगे तो उसे अपना मानोगे बैठाओ से अपने सन खिलाओ से अपने सन उसे अगर ऊपर आले में कहीं बैठा रखा है अलमारी में कहीं छुपा रखा है तो वो वहीं छुपा हुआ है वो कौन सा तुम्हारे हृदय में तुम्हारे संग आ रहा है अरे हमारे यहां के गौरचरण दास बाबा जी सिद्ध संत

गोविंद जी का दर्शन करने के लिए गए और जाने के बाद गोविंदम आदि के अंदर लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों के पीछे पीछे भागते हैं कि उनकी चरण धूली उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगे तो भगवान श्री कृष्ण शुद्ध और पवित्र हो जाए तो

गौर चरणदास दास बाबा जी भागे भागे गए और गोविंद देव जी की तरफ अपना पैर आगे करो बोले अरे यार तू क्यों टेंशन ले गए इधर से उधर मेरे पीछे भागे वो ये ले मेरे चरण जी ने निकाल ले धूली लगा ले सिर पर महाराज पुजारियों ने पकड़ के बाहर कर दिया गोविंद देव जी पीछे पीछे आ गए तुमने बाहर कैसे करा इसकी तो चरण धूली मुझे चाहिए

अयोध्या की कथा है भक्तमाल के अंदर एक ब्राह्मण थे महाराज राम जी के गुरु जी का गोत्र था उनका तो वह भी अपने को राम जी का गुरु बोला करते थे मैं रामजी का गुरु हूं

शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार तो कोई ऐसा संबंध नहीं बनता जिसमें तुम तो राम जी के गुरु बन सकते हो पर ये ठाकुर अन। चोखो है ये भैया कछु भी बनाए जाए तो कोई चिंता की बात ना है ये शिव जी के ताई मोहिनी भी बन के आ गए ये महाराज किसी के ताई छोटे से नंद गोपाल भी बन जाते हैं किसी के लिए कृष्ण भी बन जाते हैं

किसी को द्वारकाधीश के रूप में दर्शन दे देते हैं किसी को गोपी के रूप में ही दर्शन दे देते हैं एक बार वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण अपने को सोचने लगे कि नहीं नहीं मैं भगवान राम का गुरु हूं तो रोज क्या करते जब दर्शन करने जाते कनक बिहारी जी के

तो अपनी माला जो फूलों की जो पहनी होती थी उसको उतार के पंडित जी को देते और पंडित जी से कहते जाओ राम जी को पहनाओ चेला हुआ हमारा हुआ भाव को जानते थे प्रणाम कर लेते वो जाके माला पहना देते कुछ तो लोग वहां पे ऐसे भी थे जिन्हें ये भाव पसंद नहीं आता था वो उस भाव को समझ नहीं पाते थे तो वो कहते क्या अमर्यादित

यहां पे प्रथा चला रखी है हा अपनी माला पहना रहे हो बोले चेला है मारो यही पहने गो किसी को ना पहना मैं और फिर आशीर्वाद देते आशीर्वाद देके चले जाते एक दिन जब माला दे रहे थे राम जी के लिए रोक लिया सब वहां पे साधु संतों ने

नहीं आप नहीं देंगे हम आज पहनाएंगे माला को तो पहना दो जा देखें कैसे पहने महाराज माला बनाई गई फूलों की फूलों की माला पहन बना के

राम जी को पहनाई गई जैसे ही राम जी को पहनाया महाराज माला टूट के गिर पड़ी फिर दूसरी माला बनाई दूसरी माला बना के फिर पहनाई दूसरी माला भी टूट के गिर गई फिर तीसरी माला पहनाई तीसरी माला पहना के गिर गई पचासियों मालाएं मंगवा ली गई पचासियों मालाओं को अलग अलग धाबों में अलग अलग फूलों के संकट के बड़ी तगड़ी तगड़ी गाठे लगा लगा के राम जी को पहनाते परन्तु राम जी के गले

जैसे ही पड़ती वह टूट के गिर जाती महाराज वशिष्ट गोत्री ब्राह्मण सिर्फ हमारी पहने को जे देखो महाराज अपनी माला उतारी कहीं पंडित जी से जाओ पहना के आओ गए जाके उस माला को पहनाया कट सी पहन ली महाराज कोई ना टूटी

बंध जो निभाओ साक्षात रूप से निभाना चाहिए कि बोलने का संबंध संबंध नहीं होता है दोस्त बहुत है जीवन में बहुत बनते हैं दोस्त पर दोस्ती यारी तो उसके संग होती है जिसके संग संबंध निभाया जाता है बोलने वाले दोस्त तो बहुत है

कृष्ण को भी हमने बोलने वाला ही भगवान बना रखा है रिश्ता थोड़ी ना निभा रहे हैं कोई रिश्ता बना ही नहीं है रिश्ता बने कैसे सत्संग तो प्राप्त तो हो गए वह सत्संग प्राप्त तो होगा फिर रिश्ता बनेगा उस रिश्ते को जियोगे

एकमात्र ठाकुर है जो जैसो रिश्ता तुम जियोगे वैसे रिश्ता जीने के तहत तुम्हारे पास आके खड़ो रह जाएगा तुम किसी भाव में जाओ कोई बात नहीं कौन सा भी भाव क्यों ना हो भाव को लो तो सही अपने मन में चाहे दास से हो चाहे सख्य हो चाहे वात्सल्य हो चाहे माधुर्य हो कोई भाव हो

जब राम जी की सवारी निकलती थी ना कनक बिहारी की सवारी निकलती थी उस अयोध्या के अंदर और जब उन वशिष्ठ गोत्रीय उनका घर आता था ब्राह्मण का तो महाराज उन राम जी की मूर्ति श्री विग्रह जो था उनकी गर्दन झुक जाती थी गुरु का घर आते ही गुरु बाड़ी को नमस्कार करते हुए और एक नहीं अनेक हो अनेक लोग देखा करते थे उसको

भक्त भी अभक्त भी भाई भक्त वत्सल क्यों कहा गया है इनको वत्सल भगवान है तुम जिस रूप से वात्सल्य दोगे उस रूप से वह वात्सल्य लेने को तुम्हारे पास बैठा है वे तुम्हारे वह किसके लिए जीता है वह अपने प्रेमियों के लिए जीता है

उसे प्राप्त करने का कितनी भी ताकत लगा लो भैया अगर बिना शरणागति लिए तो उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो नहीं कर पाओगे और जिस दिन शरणागति मिल गई उस दिन महाराज तुम सिद्ध बन जाओगे जीवन में दो चीज होनी चाहिए बड़ी सरल है मुख पर हरि का नाम और पूर्ण रूपेण

किसी भी सब एक संबंध को स्थापित करके शरणार्थी थी कोई पाप नहीं लगेगा पाप लगता भी तो तब है ना जब संसार के बारे में संसारिक सोच से सोचते हो जब कृष्ण का बनकर कृष्ण के लिए और कृष्ण का ही भजन करोगे तो कौन सा पाप लगेगा

पहले घर हुआ करते थे घरों के नाम हुआ करते थे हरी कुटीर अः गीता कुटीर आ, क्या भगवान के नाम पे घरों की? क्यों क्योंकि ये मेरा घर नहीं है ये ठाकुर जी का घर है आ, घर में और जब पूछा जाता था ना आज भी प्रथा है बहुत सारे हमारे भक्त हैं, उनके यहाँ पे आप पूछो कितने लोग रहते हैं तो सब अधिकतर तो कहते हैं जी हम दो और हमारे दो या हमारे तीन या हमारे चार हम कुल टोटल छह प्राणी हैं

परंतु भक्त की यहां पे पूछो वे राधा कृष्ण को जोड़ के बोलेगा बोले वो उनका घर है और हम सब उनके नौकर हैं जो उनके यहां पर रह रहे हैं भाई भक्ति तो भाव की है नियमों में कहा प्रभु को बंदते देखा भाव से ही भगवान प्राप्त

और उन भावों को जागृत करना हमारे मनुष्य जीवन का सर्वप्रथम धर्म है अगर हमारे हृदय के अंदर भाव नहीं आ रहे इतने नियमों को करने के बाद भी तो इसका मतलब है कि हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि तो गुरु उन भावों को देता है

जब तक गुरु नहीं तब तक भगवान नहीं जब तक गोपियां नहीं तब तक राधा नहीं उस कृष्ण के पास कृष्ण कैसे मिले सबसे प्रथम बात है क्या तुम कृष्ण के बनना चाहते हो कि

क्योंकि ये पूजा करने से भगवान मिले तप करने से भगवान मिले भगवान ग्यारहवें स्कंद में उद्धव से कहते हैं ना मैं पूजा से मिलता हूं ना तप से मिलता हूं ना व्रत से मिलता हूं ना तपस्याओं से मिलता हूं ना किसी कर्म कांड के अनुष्ठानों से मिलता हूं मैं तो इनमें से किसी से भी नहीं मिलता हूं क्योंकि यह सबके सब किसी भाव को नहीं दिखाते हैं ये किसी भाव

ये तुम व्रत कर रहे हो कौन से भाव से कर रहे हो वो जी पेट के भाव से कर रहे हैं कि भूखे रह रहे हैं बस वो भजन तो हो नहीं रहा है भगवान का दिमाग में यार कुछ खाया नहीं है जो ठाकुर जी इतनी सारी तपस्या कराते हैं एक एक किसान था

बड़ा भोला एक दिन नदी के किनारे गया यमुना जी के पास गया यमुना जी में एक बाबा जी बैठ प्राणायाम कर रहे थे कुंभक रेचक जो प्राणायाम होता है ना नाक वाख बंद करके तो महाराज प्राणायाम कर रहे तो मां ने जाकर पूछी बाबा का कर रहे हो तू जी नाक बंद करके बोले भगवान देख रहा

वो कैसे बताए कि मैं कौन सा वाला प्राणायाम कर रहा हूँ कैसे होता है फिर पूछेगा क्यों कर रहे हो ये इतना सारी चीज़ें पूछेगा बोले यार भौदू सा तो है ही है बोलो सो तो है ही है मैं क्या बताऊँ तो बोले मैं भगवान को देख रहा हूँ तो उसने पूछी भगवान ऐसे दिख जाए बोले हाँ ऐसे दिख जाए बोले ठीक है तो वो तो चलेगा जो उसने देख रखा था उसको

कॉपी करके उसने अपनी नाक बंद कर ली और करने के बाद बैठ गया भगवान मुझे भी तुमको देखना है महाराज आधो मिनट भयो भगवान मुझे तुम्हें देखना है तुम्हारी लिए। तुम नाक बंद करके ही देखते हो आ जाओ मेरे सामने आधे मिनट के बाद सांस फूलनी चालू हो गई दम घुटने लगा उसका

ठाकुर जी को अब भैया हरि तो हरि हम नहीं मिलते हैं उस वृंदावन में मिलते हैं प्रकट होके उसके सामने आ जाना पड़ा एक मिनट के बाद ठाकुर जी आए बाकी तो महाराज सांस उखड़ने वाली थी खत्म ही मरने ही वाला था तब भगवान आए भगवान प्रकट हुए इसमें सांस ली पहले पर आराम से ठाकुर जी तू ही भगवान है तो बोले हाँ हम भगवान हैं मैं कैसे मानू तू भगवान है

अब किसान था माने भगवान देखे थोड़े ही ना थे वो जानता ही नहीं था बोले यार हम बोल रहे हैं ना है, हम भगवान है हम कृष्ण हैं मैं ना नानू तू कृष्ण है मैंने तो तुझे पहले कभी देखो ना तू कोई बहरूपिया भी हो सके कृष्ण जी बोले भैया कैसे बताऊं कि मैं कृष्ण हूं बोले मेरे गुरु ने तुझे देखो है

वो जो बाबा जी बैठे हुए ना जो बता के उसने गुरु बना लिए बोले वो गुरु जी ने तुझे देख रखो है हा? तो अगर गुरु जी आके कह दें कि तू यहाँ पे तू ही कृष्ण है तो तो मैं मान अच्छा तो मैं जाता हूं तेरे गुरु जी को बुला लाता हूं बोले महाराज किसान डर गया किसान बोलो यार पिछली बार आए मरने वाले थे मान ली इस बार आए या ना आए

कृष्ण जी से बोले नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे कहीं पर तो यहीं रहिए और भैंस की वो है वो बांधने की खूटी और बाकी रस्सी पड़ी मेरे पास में तो महाराज कृष्ण जी से बोले कि मान तुम अगली बार आए कि ना आए और तो मान कितनी देर और सांस रोकनी पड़ी उसके बाद आए बोले तुम्हें तो मैं यहाँ पे बांध के जाऊँगा कि तुम जाओ नहीं कहते

महाराज लेके बांध बा जोरदारी से रस्सी बस्सी बांध बूंद के बोले तो अब नहीं खड़े रहना तो अभी मैं अपने गुरु जी को लेके आता हूँ गुरु जी के पास पहुंचा गुरु जी से प्रणाम करते है। गुरु जी मुझे कन्हैया मिल गया जी तो, तो बाबड़ रह गए कन्हैया ऐसे थोड़ी ना मिल जाए अच्छा तो अभी गुरु जी ने सोच पूछी दिखे

हाँ, है, हार जैसी वेशभूषा बताई बीताम्बरधारी है कंठाहार वैजंती माला धारण करे हुए हैं कस्तु बड़ी उनके पास है नासा करे वर मौती कम करे वेड़ुम करे कंकणम हाँ सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंडे चा मुक्ता महाराज जैसे ही देखा देखने के बाद सुना सुनने के बाद गुरुजी बोले यार जैसा तो ये बता रहा उससे तो कन्हैया गारंटी से मिल चुके

अब ये वहाँ पे गुरुजी भागे भागे वहां अपनी धोती को पकड़ के वहाँ पे पहुँचे यमुना के किनारे पहुँचे पहुँचने के बाद गुरुजी जी को तो कहीं दिखे नहीं चेला को तो बैठे हुए रस्सी में बंधे हुए दिख रहे थे तो सामने वहाँ खूंटी के पास गए तो खूटी के पास पहुँचने के बाद चेला ने गुरुजी से कही कि गुरु जी बताओ जी कृष्ण है ना कृष्ण दिख है तो बताओ मैं

वो तो अपने प्राणायाम करके भगवान को साधने को भगवान को प्राप्त करने की तब कोशिश कर रहे हैं वो भाव से ही सेकंड में महाराज भगवान को लेके बैठ गया वो बैठे बैठे इंतजार वो बोले यार कन्हैया तेरह है ना वो तुझे ही दर्शन दे रहा रो मुझे ना दिख रहा मुझे नहीं दर्शन दे रहा है मैं कहा बताऊ कहा है का करो कर है महाराज किसान बोलो ये

कहा को जादू टोना खेले हमें अपने दर्शन दिखा गुरुजी ये दिखा ना? गुरु गुरुजी को बेरीफाई करना कृष्ण है, देख के कि वो है, ना है। तो नहीं बोलो यार मैं कृष्ण बोले यार भैया तेरे वाले ने नाक कम रोकी नाक कम देर तक डाबी जावे से ना दिख पाए बातें कह थोड़ी देर और बोले

महाराज जब कही है कहने के बाद गुरुजी वहीं वही बैठे बैठ के दोनों नाक दबा के कृष्ण मुझे भी दर्शन दे दो कृष्ण मुझे भी दर्शन दे दो जब महाराज सांस खड़ने लगी कृष्ण के सामने भी प्रकट हो गए के बेहारी लाल महाराज जैसे ही प्रकट हुए देख के वह धन्य हो गया

वह उस किसान के चरण पर पकड़ने लगे बाबा और कहने लगे कि तू तू मेरा गुरु है तू मेरा गुरु है तेरे पास तो वह भाव है मेरे पास तो बस एक नियम था कहा हरी को हमने नियमों में बंधते देखा है वह तो भाव में बंधने वाले हैं एक ही

चाबी है उस कृष्ण को प्राप्त करने की एक चाबी रिश्ता बनाओ और रिश्ते को जीरो उसे भगवान मान लोगे तो तो वही वो, वो तुम्हारे हाथ में अभी तो है ना है। वो तो भगवान है बड़े इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट लगे बातों मिलने के टाइम

वैकुंठधधारी भगवान के पास कहां उनके पास समय इतने सारे लोग उनकी मुक्ति की प्राप्ति के लिए उनकी उपासना कर रहे हैं किसी दिन तुम्हारा नंबर लग गया तो मिल जाएंगे जहां मुक्ति खत्म होती है वहां से भक्ति की शुरुआत होती है जहां यह चार प्रकार की मुक्तियां समाप्त तो हो जाती है वैकुंठ के अंदर

साल के ये चारों प्रकार की जहाँ मुक्तियां समाप्त हो जाती है तब उसके बाद तो भगवत धाम की उन भक्तियों की शुरुआत होती है उसके बाद फिर अयोध्या आता है वैकुंठ के ऊपर है अयोध्या उसी के अंदर ही है वैकुंठ के अंदर एक अयोध्या नेबरहुड है

द्वारका एक नेबर है जहां पे राजा की तरह से बैठे हुए हैं भगवान जहां तुम दास से भक्ति करके जाते हो उसके ऊपर फिर बैकुंठ के ऊपर आता है गोलोक वृंदावन वहां एक जगह पर सख्य भक्ति चलती है वात्सल्य भक्ति चलती है दूसरी जगह माधुर्य गोपियों की भक्ति चलती है कौन से वाले कृष्ण चाहिए

वैकुंठ वाले महाविष्णु चाहिए कि अयोध्या वाले राम चाहिए कि द्वारका वाले द्वारकाधीश चाहिए कि यशोदा माँ वाले छोटे से लड्डू गोपाल चाहिए कि मधुमंगल श्रीदामा आदि के सख्य रूप वाले सखा चाहिए सखा रूपी कृष्ण चाहिए जो गोप वेश्वरी श्री गोपाल जो हैं या फिर राधा रानी के प्रियत में चाहिए

राधा कांत कहा गया है जो राधा के संग रमण करते हैं जो राधा रमण है फिर जैसे वाले चाहिए वैसे वालो वालों भाव से बाकी भक्ति करो और वैसे वाले गुरु को पकड़ लो वैसे वाले गुरु को पकड़ना बहुत आवश्यक है वही हिसाब से

ऐसो ना हाँ भाव तो है कन्हैया को पर राम जी वाले गुरु जी के पास पहुंच गए राम जी वाले बोलेंगे यार हम तो जाने ना है तेरे कन्हैया के बारे में कन्हैया चाहिए कन्हैया देंगे कहां से उनकी गुरु परंपरा में उन्हें तो राम जी बोले है उस गुरु के पास जाओ जिस जिसके पास वही भगवान वही भक्ति है वही और वह जो बोलेंगे वही सत्संग होगा

उस संप्रदाय के अंदर जो भक्त बोलेंगे वही सत्संग होगा क्योंकि वही तुम्हारी भक्ति को पुष्ट कर सकता है मैं कहीं भी चला जाऊं मैं कुछ ना कुछ गुण कहीं ना कहीं से प्राप्त कर सकता हूं अपनी भक्ति को पुष्ट करने के लिए हा?

दत्तात्रेय ने तुम्हारा तो चौबीस गुरु बना लिए किसी से कुछ सीखा किसी से कुछ सीखा अपनी भक्ति को पुष्ट करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें तो उस भक्ति को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है और उस भक्ति से पहले उस रिश्ता कैसे निभेगा

उसको जानने की आवश्यकता है छोटा सा बच्चा जब आता है पैदा होके मां का संबंध बड़ी जल्दी स्थापित हो जाता है वो कुछ मांगे या ना मांगे तो भी मां को मालूम है इसे भूख लगने वाली है इसे अभ्यास लगने वाली है क्यों क्योंकि वह भाव से उसके संग जुड़ी हुई है और ये सब माताएं समझ सकती हैं

पुरुष समझ सके तो भाव आएगा ही न कहा से आ जाएगा वही भाव की भक्ति है जिस रस्ते को जियो वैसा भाव हो अब ठाकुर को को मेरे भूख लगेगी खाने के लिए भूखा थोड़ा ही है उसका स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है सत्यो है चित्त को आनंद ये महाराज हमारी तरह से पांच पांच चीजों को लेकर थोड़े ही ना बनो बहुत

हाड़ मास को बतला थोड़ी ये खून थोड़ी ना निकले वो थोड़ी ना हमारी तरह से सब्जी खाएगा तो पुष्ट रह जाएगा उसे तो आनंद चाहिए आनंद उसे पुष्ट करता है शक्ति उसे पुष्ट करती है प्रभु

जहां भाव नहीं है वो दुर्योधन की थाली को भी छोड़ के जा सकता है और जहां भाव है उस विदुरानी के पास जाके उसके छिलकों को खाके भी वहां रो सकता है जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है विश्व के अंदर जहां भी

उनको भगवान की तरह से पूजते हैं दर्शन खोल के रखे जाते हैं कि भई इस समय तो संसार में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है तो हम तुम्हारी शरण आए हुए हैं कीर्तन होता है कि भगवान आप अपनी शरण में रखो परंतु भैया यहाँ को भाव अलग है वृंदावन या ब्रज को भाव बिल्कुल अलग है वहां तो हमारा लाला है भगवान तो ना है ना वहां पर तो दर्शन मंद हो जाते हैं

कि तू चंद्रमा देख कहीं से भी चंद्रमा की किरण तेरे ऊपर उबरना पड़ जाए तू कहीं से भी इस सूर्य को ना देख ले तुम चले जाओ जगदीश

किसी भी जगदीश्वर के मंदिर में तुम चले जाओ द्वारकाधीश के मंदिर में तुम चले जाओ भैया किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सब दर्शन को होंगे परंतु व्रज के अंतर्गत या व्रज के संप्रदायों के अंतर्गत जितने भी मंदिर हैं सूर्य ग्रहणों या चंद्र ग्रहणों वो वह सब के सब बंद होंगे क्योंकि वहां तो लाला के रूप में मान रहे हैं वो जीवित मान रहे हैं वो भगवान है ही नहीं है वो तो यार नंद को छोड़ा है

इस बात को ध्यान रखो राधा रानी की जय होती है आ? दुर्गा मैया की जय होती है कृष्ण की जय कभी भी नहीं होती है आ? नंद के लाला की जय होती है कृष्ण की खुद की आइडेंटिटी नहीं है उस ब्रज के अंदर नंद के नंद के कारण की नंद का लड़का है नंद बाबा का लड़का है उससे आइडेंटिटी है हाँ तो हमारे यहाँ कृष्ण की जय नहीं बोली जाती है नंद के लाला की जय

मारा नंद के लाला से उसकी आइडेंटिटी होती है तो वो लाला है तो उसे लाला की तरह से रखो जाए उसे भगवान नहीं माना जाता है पर होगा कर बस मान लो जो हो रहा है जीवन में उसका होकर ही हो रहा है चाहे सुखारो चाहे दुखारो रहो महाराज दुख तो बहुत बढ़िया होता है ना

जिंदगी में जितने एक्सपीरियंस आदमी मिले हैं ना आज तक हमको वो दुखों के कारण ही एक्सपीरियंस बने हैं सुख के कारण कोई एक्सपीरियंस नहीं बना बहुत कुछ सिखाता है बुरा समय और सच में बोलो तो शास्त्रानुसार भी बोलो तो बुरा समय सबसे अच्छा समय होता है तो मैं कुछ बनाता तो है नहीं तो तुम कुछ बनने को तैयार भी नहीं हो

मनुष्य तो कहा जाता है ना बड़ा सेल्फिश आदमी है सेल्फिश है इस संसार के अंदर इतने सारे जीव हैं इस शरीर का ये दो ही काम है इस शरीर के दो ही काम है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दूसरा कुछ काम ही नहीं है इस शरीर का इन दोनों में से कुछ आप दूसरी चीज तीसरी चीज करोगे ही नहीं

हाँ, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बॉडी का यही बॉडी का कार्य है। सब्जी रहे मच्छर भी ऐसे ही सर्वाइवल सर्वाइव करते करते किसी दिन रिप्रोडक्शन करते करते एक दिन मर जाएगा चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो सुअर हो गधा हो जो हमारा सबका एक ही काम है हमारे शरीर को बोली रो रहे हैं

आ, उनके ऊपर कोई दुख है, है वो नहीं रो रहे हैं मनुष्य है, जिसको इंटेलिजेंस मिली हुई है वो रोने में लगा हुआ है आ, उसे खुद तो उसकी जिंदगी संभल नहीं रही है तो वो सबसे रिश्ते बनाने चालू कर दिए तू मेरा भैया तू मेरा चाचा तू मेरा दोस्त तू मेरा ताऊ तू मेरे माता तू मेरे पिता क्यों मुझसे जिंदगी तो संभल नहीं रही तू आके मुझे और संभाल ले और कोई ना संभाले वो सब देख लिए कोई हमारा सगा नहीं है

यार क्यों हो ज़िंदगी की दो छोटी सी चीज बोली है भगवान ने तुम्हें को, ये शरीर के दो ही छोटे से काम है मच्छर भी कर रहा है तुम भी कर लो अरे मेरे पुत्र मेरे अपने नहीं रहे सब मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ के चले गए अरे भैया रोज खानो है आप भैया काम क्या है रोज यही तो खाना ही है

आ, और खाने कारिप्रोडक्शन करना है सो जाना है कुछ में और कुछ चौथा पांच में तो कार ही नहीं है इस शरीर के परंतु वी आर ह्यूम आर वेरी सेल्फिश इन वी क्रिएट न्यू रिलेशनशिप्स ईच डे जस्ट दैट वन डे व्हेन आई वुड बी सफरिंग कोई आ जाए और मेरी सहायता कर दे

क्यों चाहिए सहायता कृष्ण को अपना बना लो कृष्ण के बन जाओ बुरा समय अच्छा से रहा है अच्छा समय तो अच्छा होता ही होता है हमारी कृपा से तुम सबसे ज्यादा दुख तो पांडवों को मिले थे

हमारे दुख दुख क्या भैया सौ सौ भाई जिनको मारने का प्रयत्न कर रहे हो कैसे मार दिया जाए कैसे मार दिया जाए कैसे मार दिया जाए वो तो भीम बीच में अटक जाता था बड़ा भारी सा था तुम्हारा सौ भाई भीम को मारने का प्रयत्न करते थे हमेशा भागवत के अंदर पूरी महाभारत दोष तो लोगों के अंदर प्रथम स्कंध में

तो महाराज लड्डून को भोग बनाया भीम भीम को मारने के लिए लड्डू लड्डू बनाए गए बड़े बढ़िया डिलीशियस लड्डू बन बन के तैयार हुए भीम भीम को खाने का बड़ा शौक है। दादा के पास सौ भाई कौरव पहुंचे लो भैया लो लड्डू लो भीम जी ने जैसे लड्डू देखे गप गप गप गप करने चालू करी झेर में हुआ था बेहोश महाराज जंजीर से पैर बांधे हाथ बांधे

और पत्थर में बांध गए खट्ट सी नियो नदी में नदी पाताल में जाती तो खट जहा गए तो वो आ, सर्प लोक था सांपों का लोक था गिरे सांप डसने लगे तो जहर जहर को काटता है जैसे लोहा लोहे को काटता है तुम्हारा तो जो जहर ऊपर चढ़ा था वो नीचे उतर गया

नीचे आके देखा तो क्या देखा तो है तो बुरा समय है। नीचे आके देखा तो बड़े सारे सांप ही सांप है विविध तरीके के साप है तो गुस्सा आ तो, तो इन्होंने तो ले लेके के फेंकना उठा, उठा चालू कर दिया हाँ को राम मच गया राम राम महाराज कौन आ गया है ये व्यक्ति हाँ सबको हम सबको कुचल के मार रहा है फेंक फेंक के मार रहा है सब भागे भागे पहुंचे पहुंचकर

वसुकी के पास गए राजा वसुखी से जाके बोले महाराज आज तो यहाँ पर देखो ये कौन व्यक्ति आया हुआ है हम सबको मार रहे लगता है काल आ चुका है इस सर्प लोक के अंदर राजा वसुखी ने आंख बंद करके देखा अरे अच्छा हमारा देवता आया है लाओ उससे बोलो कि हम मिलना चाहते हैं

सबके सब के सब पहुंचे बोले हम आपके मामा जी हैं सर पहुंचे सांप बोले हम आपके मामा जी हैं आपके नाना जी आपको बुला रहे हैं भीम गाल पे हाथ करने लगो। यार मेरे मामा जी सांप और नाना कौन हो कौन से रिश्ता से है? हमें तो याद था हम तो क्षत्रिय है, है। नाना जी के पास गए थे वो बहुत बड़े से सांप बैठे हुए थे

ऊपर से लेकर नीचे तक देखा देखने के बोले आपको समझ में नहीं आता वो हमारे नाना कौन से रिश्ते से लगते हैं पहले देखो हम कुंती भोज के बहुत अनन्न्य मित्र हैं और कुंती को हम अपनी पुत्री मानते हैं तो इस रिश्ते से कुंती हमारी बेटी है और उस बेटी का पुत्र हमारा देवता है अच्छा नाना जी प्रणाम बोले अच्छा तुम आए हो यहाँ पे

जहर वहर खा लिया था हमें मालूम चलाया जाओ एक वो अमृत है उस कुंड के अंदर उसे पी लो एक कुंड को पी लियो पीने के बाद अमृत बड़ा बढ़िया आया बड़ा टेस्टी टेस्टी है हमारा बाकी के जितने औरतें उन सब अनकू सब कुंडों को पी के सब खत्म कर गए अमृत को तो अमृत को पीने के बाद सात दिन सात रात्रि तक सोए सात रात्रि के बाद जब जगे तो दस हजार का बल हो गया

10,000 तो हाथियों का बल वो भी क्षत्रिय के अंदर आ जाए तुम्हारा तो, तो उसके अंदर एक अभिमान आ जाता एक है क्षत्रिय हम जब महाभारत चल रहा था ना जब महाभारत चल रहा था देखो में शरणालती ले रखी है पांडवों पांडव रिश्ता जीते थे ना उन कृष्ण के संग

तो जो रिश्ता जीता है वहां पर नियम महाराज लागू होता है योग महाराज ठाकुर खुद वहाँ पे पास है उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर भी लड़ाई हो गई तो शासन के संग चीर फाड़ के मार के फेंक दिया छाती में से महाराज खून निकाल के खून पीते हुए बोला भीम की

ऐसा स्वाद तो वह उन अमृत के कुंडों को पीके भी नहीं आया था ना माता कुंती के उस दूध को पीके आया था जो स्वाद तो आज इस दुशासन के दूध इस खून को पीके आया है आप द्रौपदी अपने आपके बालों को धो इसके खून से क्योंकि द्रौपदी ने शपथ ले रखी थी जब तक दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धोगी तब तक, तक अपने बालों को नहीं बांधूंगी

अब चिंगड़ते हुए भीम भागे भागे पहुंचे और सबसे कहने लगे कोई हेमा लाल जो आके हमसे लड़ ले महाराज अर्जुन बैठे हुए थे अपने, अपने रथ से कूदे और कूद के चलने लगे सारथी मेरे पार्थ सारथी देख के उससे कहते हैं भैया कहा जा रहा है तू तो? भीम से लड़ने के लिए जा रहा हूं कृष्ण बोले भीम से लड़ने के लिए

तो तेरा अपना भाई है जो लड़ने जा रहा है बोले उसने ललकारा है कोई है जो बोले मैं क्षत्रिय मैंने एक सौगंध खारक किया जो ललकारेगा मैं उससे लड़ने के लिए जाऊंगा होगा मेरा भाई बाद में इसने ललकारा कैसे है या तो आज वो रहेगा या मैं रहूंगा भगवान बोले यार होती रही महाभारत दोनों में ही राधे राधे है तो। हाँ, बिल्कुल तैयार

जाने लगे लड़ने के लिए नर के अवतार है अर्जुन कौन है नर के अवतार है जैसे ही पहुंच गए कृष्ण पीछे भागे भागे गए अर्जुन को पकड़ के बोले आज तू भीम को नहीं हरा सकता है बोले मुझे चिंता नहीं कौन हारे या कौन जीते था? इसमें ललकारा कैसे बोलता है यो मुद्दा है कौरवों में किसी के अंदर ताकत जो मुझसे लड़ ले इसमें कौरवों का नाम नहीं दिया

इसने कहा है किसी में ताकत बोले किसी में हम में ताकत है हम लड़ेंगे क्योंकि तो अर्जुन की शपथ थी जो मेरे गांधी को अगर कुछ कह दे तो उसे मैं जान से मार दूंगा कोई अगर मेरे कोई अगर ललकारे तो महाराज मैं उसे लड़ने के लिए पहुंच जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण को बीच में आके बोलना पड़ा अर्जुन आज तेरे अंदर ताकत नहीं है तू आज उससे लड़

क्योंकि आज इस भीम को मैंने अपना नृसिंहावेश दे रखा है आज ये भीम नहीं बोला है वह नरसिंह बोले हैं आज इसके अंदर बोले तू भीम को नहीं मार सकता तू क्योंकि वह नरसिंह भाव में है और नरसिंह भाव में तू मुझसे लड़ेगा क्या आज जो के महाराज गांडी को नीचे झुका के वापस चलोगे

क्या महाभारत के अंदर ही कथा है पूरे महाभारत का युद्ध जो है वह दो व्यक्तियों का युद्ध था अर्जुन का और कंस का और कंस के सामने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कभी भी सामने नहीं लेके आ रहे थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कंस के पास

ओ, कंस कह रहे हैं कर्ण के पास कर्ण, कर्ण के पास जब तक आ, इंद्र की दी हुई शक्ति है तब तक मैं अर्जुन को उसके सामने नहीं लेके जा सकता क्योंकि यह निश्चित था कि कर्ण अगर उस शक्ति को अर्जुन के ऊपर चला दे तो यह महाभारत उसी समय समाप्त तो हो जाएगा और कौरों की विजय हो जाएगा

तो भगवान श्री कृष्ण अन्य पांडवों को कर्ण से लड़ने के लिए भेजते थे आज युधिष्टर जी को जाना था कर्ण से लड़ने के लिए युधिष्ठर जी ने अर्जुन से कही कि भैया तू आज हमारी देख लियो हम आज कर्ण से लड़ने के लिए जा रहे हैं बोले हां हां बिल्कुल आप चलो मैं आ, मैं भी आता हूं लड़ने के लिए परंतु कृष्ण खुद घुमाने लगे

अर्जुन को कभी यहां ले गए कभी वहां ले गए जहां पे कर्ण की युदिष से लड़ाई चल रही है वहां पे ही लेके गए ले। अब यहां पे कर्ण और उनके बीच में जैसे ही लड़ाई की शुरुआत हुई और शुरुआत हो जाने के बाद जब दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई युधिष्ठिर के

पचास जगह से खून निकला आए सब धनुष बाढ़ सब कट गए सब जितना जो कक्ष धारण था वह क्षतिग्रस्त हो गया और भैया हाथ पैर कट गए जब इतनी बुरी अवस्था हो गई कि अब ये मरने ही वाले हैं तब उस स्थिति में सारथी उनको भगा कर वो पांडवों का जो शिविर था वहां पे ले जाके पहुंचा

तो वहां पर सब जगह पर महाभारत में हल्ला उस गुरुक्षेत्र के अंदर हल्ला हो गया भैया सुनो सुनो सुनो युदिष्ट घायल हो गए घायल हो गए हैं यह बात जैसे ही अर्जुन के कानों में पड़ी तो अर्जुन कृष्ण से बोले हे कृष्ण मुझे अपने बड़े भैया को देखने के लिए जाना है कृपा करके आप ले चलो मुझे उनके पास महाराज

अर्जुन को लेके कृष्ण शिविर में पहुंचे देखा पड़ी पूरी हालत में पड़े हुए पर युद्धिज गुस्सा आ रही है बहुत अंदर से युधिष्ठिर को यहाँ पे प्रणाम करा प्रणाम करने के बाद अर्जुन ने जैसे ही प्रणाम करा और हालचाल पूछे कैसे हैं अरे भैया

महाराज के के जितनी भी गुस्सा थी इतना आए थे सब की धिकार सब है तेरे ऊपर की तू सेनापति है उसके बाद भी यह कर्ण अभी तक नहीं मर रहा धिकार है तेरे ऊपर कि तू अभी तक जिंदा है और तेरे भाई की ऐसी स्थिति हो चुकी है धिकार है तेरे गांडी पर

महाराज जैसे ही कहा धिक्कार है तेरे कांडीप पर अर्जुन ने तलवार निकाल आ जाओ भैया तुझे जान से खत्म कर दू भगवान श्री कृष्ण बोले भैया हेलो हेलो हेलो कहा भैया ये तलवार बोले महाराज इनको मारना है बोले अपने बड़े भाई को मारे बोले उन्होंने मेरे कांडी के बारे में गलत कहा है उन्होंने कहा धिक्कार है, है मेरे कांडी

बोले मैंने शपथ ले रखी थी क्षत्रिय शपथ का होता है वचन का होता है मैंने शपथ ले रखी थी जो मेरे गांडी के बारे में गलत कहेगा उसे मैं जान से मार दूंगा बोले आज तो इनको मैं जान से या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा भगवान श्री कृष्ण बोले भैया लाला सुन तो ले तो इधर तो आ

तूने शपथ ले रखी है कि तू द्रौपदी को न्याय दिलवाएगा तूने शपथ ले रखी है तू महाभारत में इस युद्ध में पांडवों की तरफ से सेनापति रहेगा बोले तो भैया क्यों ये सब चीजें कर रहा है ये तो तेरे माता पिता के समान है आ, तो तेरे माता पिता के समान है क्यों मारने पर तुला हुआ है मत मारे इनको नहीं याद तो आज ये रहेंगे या मैं देखिए ऐसी लड़ाई तुमने

घर के अंदर लड़ाई चल रही बाहर की महाभारत का है घर के अंदर महाभारत है रही। कर्ण पर्व के अंदर इस पूरी कथा का बहुत बड़ी कथा है यह तो महाराज अर्जुन बोला मैं कुछ नहीं कर सकता कृष्ण आज तो इनको मरना होगा या मुझको मरना होगा

या तुम मुझे रोक रहे हो इनको मारने के लिए तो फिर लेके अर्जुन ने अपनी गर्दन पे तलवार रख ली बोले मैं मर जाऊंगा कृष्ण बोले यार बड़ी टेंशन में फंस गए कैसी फैमिली है भाई भाई को मारने में तो लाभ है भाई बचन को कोने में रख दो यार कुछ देर के लिए वचन बड़े है कि फैमिली बड़ी है, बड़ी है? हाँ तो अर्जुन के लिए तो वचन बड़ा था

फैमिली कुछ पढ़ी नहीं थी क्या तब भगवान श्री कृष्ण बोले अन्स्म दिमा यो भी योदा तिर इुपाशु व्रतम

बोले इसने जो मेरे गां काव का अपमान करा है तो इसे मैं मार ही दूंगा जैसे ही इसकी बात को कहा बोले आप मुझे रोक नहीं सकते हो तब कृष्ण बोले यार ऐसा काम कर एक युक्ति तुझे बताता हूँ तेरे यह जो युधिष्ठर है ना यह तेरे बड़े भाई हैं और जो बड़ा होता है उसको अगर तू तू करके बोला जाता है तो वह उसका अपमान

होता है वह तो उसके मरने के समान होता है तो भैया तू तू कर कर के उससे बोल दे वह वैसे ही मर जाएगा हाँ क्षत्रिय का वैसे ही मरण हो जाएगा अब अर्जुन बोला मार तो दूंगा पर तू नहीं बोलूंगा तू क्यों नहीं बोलेगा

नहीं वो मेरे बड़े हैं मैं तू कैसे बोल सकता हूँ बेटे बड़ेगा जब आदमी हो बड़े अच्छे पांडव है सोचो कैसे कंफ्यूज्ड पांडवों के बीच में प्रश्न पहुंचे थे भक्ति के कारण बंद के मारने को तो तैयार था अर्जुन अपने भाई को पर तू नहीं बोल सकता था नहीं वो मेरी रेस्पेक्ट है मेरे भाई के लिए मेरे तू नहीं कह सकता और तो कहा भी क्या

वधिकते बाहु वीर्यम बाण कह दिया धिकारिया टेंशन हो गई भगवान श्री कृष्ण पैर पकड़ के कह रहे हैं भैया मान जा तू कह दे तू कह दे तू कह दे, तू कह दे।

जैसे तैसे अर्जुन कन्विंस्ड हुए और ओके बोले, तू मुझे दिक्कार दिक्कार कहता है, तू तेरे कारण तो महाभारत का युद्ध हुआ तू ही इतना पागल था कि तेरे कारण चौपड़ का युद्ध चौपड़ का खेल खेला गया तेरे कारण ही हम यह चौपड़ का खेल हारे तेरे कारण ही हम यह द्रौपदी को हारे तू मुझसे कहता है कि मैं खराब हूं

तेरे तू तू यहां इस पूरे पांडवों का सबका हाँ, अधिपति है

तू ही सबसे पहले लड़ने के लिए क्यों उठा उठा के कहता है। तू, तो है, है। तू क्यों जागलियां कहा तेरी सहायता के लिए आऊ बहुत सारे जीव यहाँ पर है जिनकी सहायता के लिए मुझे जाना है बहुत सारे और इतने सैनिक हैं, जिनकी सहायता के लिए मुझे जाना है मैं तेरे पीछे पीछे आता रहू मेरे पास टाइम नहीं है

तू देख अपने आप को तेरे कारण ही ये सब कुछ हुआ है महाराज 35 चालीस श्लोक है इतनी तू -तू करके बोले ना अर्जुन कुछ कहने के नहीं बिल्कुल पीछे से पुश मिल गया था ना कृष्ण की तरफ से कह तू <laughs> चालीस श्लोक कम से कम है तू तू खराब है तेरे कारण हुआ है सब कुछ तू मुझे बताता है भैया जो, जो लेटो पढ़ो ना मरो भयो सो <laughs>

अब वो अपनी तलवार ढूंढने लगो मेरी तलवार क्योंकि क्षत्रिय का अपमान हो गया तो तलवार ढूंढ के तलवार हाथ में लीनी, लेने के बाद अब जीत तो मालूम थी कि हम तो मरे से पड़े हुए अर्जुन को मार तो सकते नहीं है तो गर्दन पे हमारा तलवार रख ली देखो कितनी सारी नौटंकी चल रही थी महाभारत में अब हमारा गर्दन पर तलवार रख ली अब तो मैं मर जाऊंगा मेरे भाई ने मुझसे तू करके बात कही है।

बोले पहले तेरे भैया वो तुझे मारने को लगा हुआ था था मर जाना चाहता था। अब तू मरने पे तो बोले हाँ मेरे अंदर ताकत तो नहीं कि मैं इसे मार दो तो मैं खुद मर जाऊंगा हाथ जोड़ के उगले भगवान श्री कृष्ण मत मर मत मर

मैं नहीं कही थी मैं नहीं कही थी वो तुम्हें मारने वाला था। तुमने गलती करके उसके कांडीप के बारे में कहा था मैंने ही बोला था तू खून खराबा नहीं होगा बोले मैं नहीं सुन सकता मेरे भाई ने मुझसे तू करके कैसे बोल दिया मैं तो आज मर जाऊंगा महाराज गर्दन पे थोड़ी सी तलवार चली जैसे ही चली अब देखो शरणागति प्राप्त है ना कृष्ण की आ?

महाराज प्रपन्नो स्व उभावती छंतु मरहसी में राजयाचता भगवान श्री कृष्ण जिनकी सब शरणागति लेते हैं परंतु यह देखो कि शरणागति लेने के बाद

जिसकी शरण ली है वह आज युद्धिष्ठिर की शरण में जाके हाँ शर, शरण शरणम तमाम महाराज प्रपन्नो उन प्रपन्नोष्ठिर महाराज के चरण पकड़ लिए और चरणों में जाके चरण पकड़ के बैठ गए कृष्ण और कृष्ण बोले मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ना आप खुद मरो ना इसको मारो सब जो गलती है मेरी ही गलती है ऐसा मान लो पर तुम लड़ो झगड़ो नहीं तुम्हें तो एक दूसरे को मत मारो

कौनसो भगवान कर सके ऐसा कौन सा कर सकता है हा? जिसकी शरणागति ले लो वो तुम्हारा नौकर बन जाए तुम्हारे घर घर के झगड़ों को सुलझाने के लिए आ जाए कौन सा भगवान भक्तों की शरण लेता है

कौन से शास्त्रों के अंदर बता दो कृष्ण को छोड़कर कोई ऐसा भी कोई भगवान है जो भक्तों की आके शरण लेता हो अर्जुन तो हमेशा तैयार तुम्हारा किसी को भी मारने गई है एक बार जब निन्यानवे भाई मर गए

कौरवों के एक बचा दुर्योधन उसे लगा गुरु सब खत्म हो गए अकेले हम बचे हैं क्या करें अपनी मां के पास गया प्रणाम करा अकेले बचे हैं मैया भी तो मर गए कुछ करा जा सकता तो हो तो बताओ तो मां बोली एक ही व्यक्ति बता सकता है जो और है युदिस्थर। तु और वह है युधिष्ठर तू युधिष्ठिर के पास चला जा

और युदिष्ठ तुझे उपाय बताएगा कि तू कैसे इस महाभारत के युद्ध को जीत सकता है महाराज दुर्योधन पे सवार होके पांडवों के शिविर पे गया पांडवों के शिविर पे जाके जैसे ही पहुंचा पहुंच के कहा कि भैया युधिष्ठ भैया से कहो दुर्योधन आया है मिलने के लिए जब सब

पांडवों ने सुनी तो उन्होंने गुप्तचरों से भी सुन ली कि भैया ये आ, के पास गए थे कांधहरी ने यह बताया है कि युधिष्ठिर महाराज से महाभारत को जीतने की युक्ति और विधि जो है उसको सीख ले और समझ ले सोचो तुम्हारे घर पर तुम्हारा शत्रु आ जाए तुमसे बोले कि भैया मुझे तुम्हें हरान है उसकी विधि बता दो

तो इतनों मारो तो जो कहने विधि तो बात की रही आज ही तो तो बड़े सत्यवादी थे और वो उससे भी ज्यादा बड़े क्षमाशील थे उससे भी ज्यादा महाराज उनके पास आके उनकी कोई शरण ले लेता तो भे बड़े दयालु महात्मा की तरह से उसकी सहायता करते थे

दोनों बैठे प्रणाम करा दुर्योधन ने दुर्योधन ने हाथ जोड़ के कहा मेरी मैं अपनी माँ के पास किया था माँ ने बताया है कि

अगर तू युधिष्ठिर महाराज के पास जाएगा तो युधिष्ठिर महाराज को युक्ति बता देंगे इस महाभारत को जीतने की भैया निन्यानवे भाई मेरे खत्म हो चुके हैं अकेले मैं बचो हूँ और इस युद्ध को जीतना चाहता हूँ कुछ बताओ कि मैं क्या करूं युधिष्ठिर जी बोले तुम्हारी माँ जो है वह जो माँ है वह पतिव्रता है

तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में तू निवस्त्र होकर अपनी माँ के सामने चला जाइयो पट्टिया उनसे खुलवाए दियो और आंखों से बह तेरे शरीर को एक बार देख लें तो उनकी पतिव्रता होने के कारण तेरा पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा ना कोई अस्त्र लगेगा ना कोई शस्त्र लगेगा तेरे ऊपर और तो इस महाभारत के युद्ध को जीत जाएगा युक्ति तो

पांडवों ने सिर पकड़ लिए सब ने भैया ने क्या करो आज अब तो गए अब तो हार गए क्या लड़ रहे हैं क्या मुंह मर रहे हैं कितना सब कुछ खो दिया कर दिया कितने तेरह वर्ष का वनवास झेल के आ गए हैं उसके बाद राम राम राम भैया ने तो आज खत्म कर दिया हमारी सब मेहनत तीन बज छत्तीस मिनट सुबह के हुए

दुर्योधन ने स्नान करने के बाद सब वस्त्रों को उतार दिया और नंगे होके चल दिया अपनी मैया के और मैया की कहती नहीं कि मैं आ रहा हूं वस्त्र होकर अपनी पट्टी हटा के एक बार देखना है चले बीच रास्ते में कन्हैया कमर में हाट दे के खड़ो मैं हां भैया राधे राधे

नहीं हमारी मां ने हमें बताया कि तुम मिल जाओ तो उससे तो तुमसे तो कोई बात ही नहीं कर रही है नहीं तो हम बात कहां कर रहे हैं हम तो राधे राधे कह रहे हैं अच्छा राधे राधे यू जानना चाह ये तुमने जो वेशभूषा बना रखी है कहां सुबह सुबह इस अवस्था में जा रहे हो

नहीं मां ने हमसे कहा हम आपसे बात ना करें तो हम कौन सी बात कर रहे हैं हम तो बस पूछ ही रहे हैं ना ऐसी अवस्था में तुम कहां जा रहे हो राम राम राम तुम्हारे नौकर जाकर क्या बोलेंगे अगर तुम्हें इस अवस्था में देख लिया तो ये नंगे होके महाराज जा रहे थे कहीं वो ना हम अपनी मां के पास जा रहे हैं अच्छा चलो ये तो बहुत बढ़िया है मातृभा करना कृष्ण बोले

यार बात तो अच्छी है माँ के पास जा रहे है जब छोटे से होते हो ना तुम माँ के नंगे रहते हो कोई बात नहीं है इतने बड़े हो चुके, चुके तुम। आ, हो ढूढ़ हो चुके हो हम दोनों समझी है आ, और इतनी उम्र हो चुकी है उसके बाद भी तुम निवस्त्र हो के अपनी माँ के पास जा रहे हो नहीं हमारे हमें जाना है आप हमसे कुछ भी बात मत करिए हम जा नहीं यार हम बात नहीं कर रहे हैं तुम समझो

एक काम कर तू वस्त्र वस्त्र नहीं पहना ना मत पहन कोई बात नहीं ठाकुर जी ने अपनी माला, उता उता ये ले माला माला माला ये ले को पहन ले लपेट ले आ? कुछ जगह जो नहीं देखने की है उस जगह पे माला को ले लपेट ले वस्त्र भी नहीं पहने तूने माला भी पहन ली सो तेरा सब जो भी है छुप गया ना

मारा हा यारे बात तो सही है बस्तरी तो पहनने की मना करिए थोड़ी फूल पत्ती लगाने की मना करी हो हमारा फूल पत्ती जो थी माला थी वो माला लेके लगा ली अपने ऊपर माला लेके लगाई लगाने के बाद

अपनी मां के शिविर में पहुंचा मां के शिविर में जाके प्रणाम करा प्रणाम करके मां से बोला कि मैं आ चुका हूं अपनी पट्टी को खोलो तो महाराज मां ने जैसे ही देखना चालू करो बीच में आई और आके कमर के नीचे अटक गई ये क्या पहना है तूने क्या टेढ़ी टंग वाला बिला है बीच में बोले बेटा जो जीतने वाले थे जो महाभारत को जीतने वाले थे अब तो से

करके अपनों का दुर्योधन का पूरा शरीर ही तो वज्र के समान था परंतु कमर के नीचे का सही तो कोमल था क्यों कृष्ण को इतनी भारत दिमाग में आ रही है कि नहीं मुझे सुबह के सवा तीन बजे उठ के जाना है और जाके उसका इंतजार करना है और उसके क्योंकि महाभारत में पांडवों को जिताना है कौन सा भगवान करता है

तो संबंध जी रहे थे भगवान श्री कृष्ण उस संबंध के लिए वह संबंध कैसे जिया जाता है वह भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं महाभारत के अंदर भी जब सारथी बने थे ना तो द्वार द्वारका के द्वारकाधीश के लिए द्वारका का कोई शिविर नहीं लगा हुआ था कहा रहते थे सारथियों के कैंपू में रहा करते थे क्या काम करते थे घोड़ों की सेवा करते थे महाभारत पढ़ो

कि जो भी काम कर रहे हैं पूर्ण रूप से वैसा बनकर वैसा ही और उसी की वस्तु को अपनाकर कर रहे हैं हम मुख से बोलते हैं भगवान के हृदय में तो कितने सारे कमरे बना रखे हैं जैसा कहा ना एक छोटे से कमरे में ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं

बाकी के कमरों में तुम तो ली जगत पूरा संसार बैठो गए ठाकुर भी इंतजार कर रहा है कब इस बाउंड्री को तोड़े तू कब तू मुझे अपना बना ले और मैं सबको लात मार के बाहर भगा दू और तेरे पूरे हृदय पे कब्जा कर यही तो क्या होता है जीवन का जो प्रथम

नियम है भगवत उपासना करने का या भगवत प्राप्ति करने का वो शरणागति है तो जब तक यही शरणागति नहीं आती कि किस भाव से शरणागति हो इसमें भाव की आवश्यकता होती है जब तक भाव नहीं है तब तक शरणागति नहीं है

तुम किसी का कैसे बनोगे तुम्हे किसी के संग संब स्थापित करना है तो कैसे संबंध स्थापित करोगे ठाकुर जी तो इतने सारे रिश्ते दे दिए कौन सो ठाकुर ऐसा जो इतने सारे रिश्ते हैं? वह तो गोपीएन को ठाकुर है भैया वृंदावन में

कोई गोकुल के बाबा आ गए छोटे से लड्डू गोपाल को लेके किसी घाट पर पहुंच के लड्डू गोपाल को बाहर निकाल के रख दिया नीचे सीढ़ी उतर के घाट पर नीचे स्नान करने के तय गए कोई हमारे यहाँ की भक्ता कोई गोपी थी वहां पहुंची वहां ने देखो अरे राम राम राम किसने मेरे लाला को इतना मार मार के टेढ़ों पड़ दिया वे

ना पैर सीधे है ना हाथ सीधे माने देखो ही ना क्योंकि तो कृष्ण जो वृंदावन का है वो महाराज किशोर अवस्था में है मैं किशोर अवस्था में छोटा नहीं है ना राधा के समय है गोकुल वाला वो लड्डू गोपाल है छोटा वाला है गोकुल वाला तो अपने घर की जैसे नारद जी ने देखा ना ब्रह्म को तो महाराज उन्होंने तो दिल्ली पर लटकते हुए देखा है तो वो तो गोकुल छोड़ के नहीं जा ही नहीं सकता है

वो जो बड़ा है वो कृष्ण है वो जो वृंदावन के अंदर रहता है तो उस छोटे वाले को वृंदावन की गोपी ने देखा ही नहीं तो वृंदावन की गोपी ने देखा नहीं तो बृंदावन की गोपी क्या कर रही है राम राम राम किसने मेरे कर दी मिल जाए दारी को एक बार कहीं महाराज गई जाके बगल को एक बाजार हो वहां से दो रुपया तो को सरसों को तिल खरीद के लेके आई बाबा तो नीचे महाराज

हरार हर गंगे हरार हर यमुने करने में लगो भ हो ऊपर महाराज तेल लेके तेल से मालिश करनी चालू कर दी बिक रहे की लड्डू गोपाल जिसने मारो एक बार तारी को मिल तो जाए बताऊंगी तुम बस सीधे है जाओ देखो सो प्रेम की जो टेढ़े से ठाकुर है लड्डू गोपाल वो बिल्कुल सीधे सा रह गए कृष्ण के रूप में महाराज खड़े है गए महाराज आके वो रख के चल गई चलो सही है सही तो रह गए सीधे सीधे पैर रह गए सीधे हाथ गए

वो चली गई यहाँ पे बाबा जी जब ऊपर आए और बाबा जी ने देखो मेरे लड्डू के पाल तो कोई चोरी करके ले गया बाकी जगह किसी ने अपने भगवान लाके मेरे पास रख दिए कन्हैया जैसो दिखे महाराज रोने लगो हाहाकार के दहाड़ने लगो पुलिस में गयो पुलिस के बाहर जाके हो हल्ला है और बाबा जी कह रहे भगवान को कोई चुराके ले गयो मेरे भगवान को कोई चुराके ले गयो और जी दिखावे बोले जी दिख मुझे कोई

बड़ी भीड़ जमा है गई इतनी देर में भेज हो गोपिन ही ब्रजवासीन ही व्रजवासिन ने देखो अरे कागज को हल्ला है रोहित झा थाने के बाहर थाने के बाहर जाके देखो तो देखने के बाद देखो अरे बाबा जी के हाथ में दिख गई कृष्ण की मूर्ति बोले अरे जय दारी को वो जाने मारो जाके पकड़ लिया बाबा जी की दुपट्टा को बोले बाबा तू तो इधर सामने आ तू मेरे लाला को मारो कैसे

बोले बोले तेरे लाला को मारो हाँ पड़ो घाट पे और रुपया दे हाँ तेल पे खर्च करके आई हाँ? इतनी करी तब जाके जितो सीधो भयो जो तेरे हाथ में पकड़ के खड़ो महाराज जैसे ही सुना वही परी बाबा जी ने प्रणाम कर लिया प्रणाम करके बोला देवी ब्रजवासिन आज तो देख लिया तेरे भावों को

तो उस काना को उस कृष्ण को हर जगह हर जगह देखती है और कृष्ण तो उस अष्ट धातु की मूर्ति जो टेढ़ी थी वह तेरे प्रेम के कारण सीधी करके खड़े शरणागति हो ना प्रेम से रीछते हैं भगवान शास्त्र के अंदर है भी तो है ना देखो ये बात हरिदास स्वामी ने बड़ी बढ़िया कही है जिस बात को मैं कह रहा हूं और इसी को कहते ही मैं समाप्त करूंगा

समय भी हो चला है जो ही ही ही तुम तो हो, त्यों ही, त्यों ही तो हो, हो, हरी। ठाकुर ये शरणागति का नियम है जैसे जैसे तुझे रखना है अच्छे में रखना है बुरे में रखना है बहुत अच्छे में रखना है तुझे रखना भी है या नहीं भी रखना है हा? तो

त्यों ही, त्यों ही तो हो हरि तू मुझे वैसा ही रख क्योंकि मैंने तेरी शरणा ले रखी है और तो अचरचे पाए धरो सो तो कौन के पैड भरी चाहो अपनो मन भाओ सो

तो करो करी सको जो तुम राखो पकरी देखो यहाँ पे बड़ी बढ़िया बात कही है बोले जद्यों चाहो अपनो मन भाओ बोले अगर तुम अप... ये तुम अपने मन से कुछ कर भी रहे हो

आ? भगवान को तुमने पर पकड़ रखा है कृष्ण को तुमने पकड़ रखा है परंतु उसके बाद भी मन कृष्ण का नहीं हुआ है और मन है कि नहीं मैं तो आज यह वाला गलत काम कर दूं नहीं आज मैं वह वाला काम कर दूं यार तो फिर उस काम के बारे में मत सोचो तुम यह मत सोचो अरे राम करने वाला हो जाएगा अरे राम बहुत गलत हो जाएगा अरे हो रहा है अब हो जाने दो हाँ

कह रहे हैं, चाहो, अपनो मन और तो और जब काम वासना क्रोध आदि कुछ हमारे जीवन के अंदर आ चुका है आने के बाद तुम कोशिश कर लो रोकने की और अगर नहीं रुक रहा है तो तुम अपने रिश्तेदारों को बुला लो आ जाओ तुम रोक लो

महाराज वो भी नहीं रोक पाएंगे तुम्हारे क्रोध को तुम्हारी कामनाओं को तो भैया जो हो रहा है फिर उसको हो जाने दो कह रहे हैं सो तो तो क्यों कर बोले हम तो ना चाहते हुए भी यह कुछ चीजें जो गलत है वह हो रही है हा? जो तुम राखो पकड़ी बोले पर मैंने तो तुमको पकड़ के रखा हुआ है अब जो हो रहा है तुम करवा रहे हो मैं कुछ नहीं जानता

जगह है बड़ो छोटा सो नियम भैया तुम्हारे घर पे अगर किसी गुंडा मवाली को कब्जा है जाए तो का करो किसी भी बढ़िया अस्त्र शस्त्र धारी बड़ा बलवान जो व्यक्ति हो उसके नाम पे रजिस्ट्री कर दो अपने घर की वो तो खुद ही देख लेगो जो भी देख रहो जो भी करनो है

तो जी हृदय में जो काम रूपी क्रोध रूपी जो लुटेरे आके हाँ गुंडे आके जो हृदय में आके बैठ चुके हैं कब्जा कर चुके हैं क्या करो अरे अपने हृदय की रजिस्ट्री कर दो तो भगवान के नाम पे भगवान तू ही जानती रहो घर है तुरे काम है जा घर में तो जो गुंडे मवाली आके रह गए तुझे जैसो देख रहे वो करते रहे देखते

ये छोटो सो काम क्यों सोचोगे गुंडे मोवालिया है तो है आ गए आ गए तू नहीं बोला था तभी आए हैं तू नहीं बोला तभी आए हैं आ गए आ गए ठीक है भैया मैं मैं तो ठाकुर को ठाकुर तेरो घर तुझे रहनो है तो तुझे सफाई करनी है मेरे अंदर ताकत नहीं है तो जद्यपि किनो मन

भा तो क्यों करी सको जो तुम राखो पकड़ी कही श्री हरिदास पिंजरा के जनावर ज्यो फट फटाए रहो को करी बोले यह तो मेरे मेरा जो ये काम रूपी और यह जो मेरे अंदर जो माया रूपी जानवर सांसारिक जानवर जो बैठा हुआ है ये तो पिंजड़े में फड़फड़ आ रहा है मैं कौन सी चीज कर दू कौन सी गलत चीज को कर दू

अब तो कर तो ही रहूंगो चाहे होए, चाहे ना होए, पर मुझे तो यह मालूम है, है जो ही, ज्योही ही तुम राखत हो त्यों ही, त्यों ही रहियत है, हो हरी, रही को बस ना ही तुम्हारी कृपाते सब होए श्री बिहारी बिहार बोले यह सब संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरी तो पीछे कृपा है मेरा क्या है

अगर मैं चाहूं कि मुझे सुख मिल जाए तो मेरे चाहने से तो मुझे सुख मिलता ही नहीं है बड़ी मेहनत करता हूं, रोज मंदिर आता हूं, रोज इतना सारी उपासनाएं करता हूं, इतनी सारी पूजाएं कर चुका हूं पर सुख तो मुझे मिला नहीं इतने सारे सुबह से लेकर रात तक काम भी करता रहता हूं, इतनी सारी नौकरियां बिजनेस सब कुछ कर लिए उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा है आ? तो आखिरी में किसकी शक्ति है बोले काबू को बस नाही तुम्हारी कृपाते सब हो श्री बिहारी बिहारिन

आ, और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भाषिए सुन तो है हारन अरे कहाँ की बात करने में लगे हुए हो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा होगा कि नहीं होगा कैसे सुख आएगा कैसे सुख मिले अरे छोड़ो इधर उधर की सब बातों को करने में काहे को भाषिए सुन तो है हारन सबका हरने वाला तो वही एक हरी है उस हरी को ही अपना

जा तुमसो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारण बोले जो तुमसे हित करता है जो तुमसे प्रेम करता है जो तुमसे प्रेम करता है तुम हित तासो तुम हित करो उसी से तुम प्रेम करते हो सबसे प्रेम नहीं कर रहे हैं कृष्ण अच्छी बड़े प्यार से बात बता दी

बोले सबसे प्रेम नहीं कर वो जो हमसे प्रेम करेगा जो जैसी हमसे बात बोलेगा हम उससे वैसे ही बात करेंगे बोले जो जैसी हित की बात करेगा जो जैसे प्रेम की बात करेगा वैसे ही प्रेम की बात कृष्ण उससे करते हैं और जब है अपना प्रेम देते हैं तो वो महाराज सुख बन जाता है जाम हित, हित करो सब सुख कारण हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी

प्राणन के आधार ज्यो ही ज्योही तुम राखत तो हो त्योही त्यों ही हरि महाराज शरणागति का यही नियम अगर जीवन के अंदर हम सबको प्राप्त तो हो जाए अगर हम पांडवों की तरह से बिल्कुल बुद्धिहीन भी बन जाए कभी कभी इस माया के चक्कर

किसी भी प्रकार का कोई पांडवों जैसा अभिमान भी आ जाए कि हम अपने लोगों को ही मारने और मरने पर उतारू हो जाए परंतु अगर भगवान श्री कृष्ण के संग वह शरणागति प्राप्त कर चुके हैं तो वह कृष्ण ही देखेगा कृष्ण ही समझेगा क्योंकि जो ही ज्योही ही तुम राखत हो त्यों ही त्यों ही रहियत हो हो बोले वैसे ही वैसे मैं रहूँगा

तू मुझसे ज्यादा जानता है कि क्या मेरे लिए सही है तू मुझसे ज्यादा जानता है क्या मेरे लिए गलत है तू जो कर रहा है सही कर रहा है और यह शरणागति जब प्राप्त हो जाती है महाराज इससे वही प्रेम की प्राप्ति होती है जो हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराती है जब वही मिल जाएंगे जीवन में कौन सी भक्ति करोगे यार जिससे भगवान मिलेंगे

शरणागति सबसे पहली भक्ति है जिसे साधु को देख याद करो जिस संत को जिस ऋषि को जिस भक्त को याद कर लो सबका एक संबंधता कृष्ण के संग एक कोई भी हो हजार को नहीं जपते थे हजार की उपासना नहीं करते थे एक की करते हैं

कोई होगा कोई संत होगा कोई सिद्ध होगा कोई भक्त होगा एक को पकड़ के रखेगा एक साध है सब सद है और सब साध है सब जाए कृष्ण को पकड़ लिया तो भैया अम्बा तो उनकी बहन है योग माया तो बहनी तो है उनकी तो अगर तुम कृष्ण को भाई बांधते हो तो अंबा तुम्हारी तो बहन हो गई

रिश्तेदारी तो घर के अंदर ही है रिश्ता जीना तो सही से आए ना अम्मा जी को भी अलग देवी मान रहे हैं कृष्ण को अलग देवता मान रहे हैं तो कैसे काम चलेगा शरणागति हो तो पूरी हो एक साधने से सब सत जाएंगे सब नवग्रह सीधे हो जाएंगे और हो या ना होए हमें क्या करना है यार वो है देखने वाला

तो मैं भी आज के इस सत्संग में जो श्री मिश्रा जी के वचन वचनदायक शब्दों से शुरू हुआ था शिव वचनों से शुरू हुआ था उसी को मैं ही कहते हुए समाप्त करूंगा कि जीवन में कृष्ण की प्राप्ति उसकी शरणागति से होती है जब तक शरणागति प्राप्त नहीं है तब तक महाराज

जीवन में कितनी भी जप तप नियम कर्म कर लो कृष्ण तुम्हारे नहीं हो पाएंगे जीवन का एक असूल बना लो कि जीवन में तुम्हें दुर्योधन नहीं अर्जुन बनना है और जिस दिन तुम्हारे अंदर वह अर्जुन जागृत हो गया जो इस पृथ्वी रूपी महाभारत के अंदर हाँ

युद्ध करने के लिए अर्जुन जो सिर्फ कृष्ण को चाहता है दुर्योधन की तरह से न, बहुत सारी सांसारिक चीजों को मांगने के लिए नहीं गया है जिस दिन तुम्हारे अंदर वह अर्जुन जागृत हो के कृष्ण को ही मांग लेगा तुम किसी अवस्था में रहो किसी भी महाराज सुविधा में रहो किसी दुविधा में रहो किसी व्यवस्था में रहो कृष्ण तुम्हारे थे हैं और रहेंगे यही ठाकुर के श्री चरण में मैं यही

निवेदन करूँगा कि ठाकुर हम सबको वही मति वही बुद्धि प्रदान करें कि हम सब भी उस अर्जुन को अपने हृदय में वास देकर उसे जागृत करके उसे कृष्ण को ही मांगें कृष्ण मिल गयो सब कछु मिल गयो जय जय श्री राय जय श्री राय जय श्री रा

राधे गोविंदे राधे गोविंद

देना चाहती है